गुरु पद श्री वंदे गुरुपद्वंदमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नितनंदसोधित श्रीनंदनंदन वंदे राधिका चरणोद गोपीजन सामूत बिंदव मनोहर वंशाकपतरुश्च कृपा सिन्द्यवज पतितांग पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम मूक पंगोल हितगिरी यम वंदे परमाधव बिन्दा तुषदे वै पिया वैकेश पदे देवी स्वत्व नमो नमः नारायण नमस्कृत नरंजयनतम देवी सरस्वती वैश्व तथोज मुदी संतने कृष्णकथोपदेश गौरीपत्र प्रकाशने सदाक्तगुरभक्ति भक्ति प्रमोदा जगोदरन दे सदाभवीषदोहम तीर्थस्पम शिव भीरुंच वंदे महापुरशते चरण तैक्ता दुस्तजुरेपि त्वराजक्ष धर्मीष्ठ अर्जवचसा जदगाजर मया मे गयित वंदे महापुरश ते चरणारविंद जत्द पल्लवनखचंदमि छटाया विस्फुित किदर्शी पूर्णागर सुसागर सारूर्ति साराधि कामयि कदा कि कृष्ण चैतन्य श्रीकृष्ण चैतन प्रभुनितानंद श्रियात गदाधर गौर भक्त गौरभक्तविंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरि हरि आजानुलभुज कनुका बुदात संकेतनिकमलायुताक्ष विशाबर द्विजर पालो वंदे जगत प्रिय करुणुतार हुयो प्रणम से गुरुभूँ करुारणवनाथम जगच्चक्षु श्रीसुख तम पास तमादेव पुषो पुराण तमावर्ण सुबुतापारंसार सुद्रसे भजेे भगवतो स्वूपम बागी सजस्व सजस्वी लक्ष्मीजस्वसी ज्यादय संवी तंग सिमहजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरी हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे आशा महो चरण रेणु जुसा मम बिन्दावनी कि गुलमलता सुदीन या दुस्तज सज्जन आज पथंज्वा भेजू मुकुंद मुकुंदपदवी श्रुति बिग जूसाम हमसाम बिंदव किम गुलमलता सुदीन या दुस्तैज सज्जन आज पचन ची ता भेजो मुकुंद पदवी श्रुति भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पहजी ने बताए मथुर्विह ब्रजवासी गणों का सेवा करना ही हमारा जिंदगी का मकसद है रूपानुगु धारा में गौरीय संप्रदाय में शिला सरस्वती ठाकुर बताते हैं माथुर विरोह ब्रजवासी गण का सेवा करना ही हमारा जिंदगी का मकसद है महाराज बात को समझे नहीं क्या बात बताएं माथुर विरोही क्या माने क्या है माथिर विरोह इसका माने किया है श्रीलो भक, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने बहुत बार ये बात को व्याख्या किए थे हमारा गौड़ीय संप्रदाय का जो मूल पुरुष माधवेंदुपुरीपाद जी श्रीलो माधवेन्द्रपुरीपाद जी जो श्लोक अंतिम समय में बोलते बोलते सरी छोड़ के चले गए नित्यधाम में ये शब्दों जो कहें ये जो बताएं श्लोक ये चैतन्य चैतामित्यों तो के सिद्ध में बुला हुआ है ये एकमात्र तो आधारानी का ही वचन है ओ दिन ओ मथुरा नाथ कदाबल कश्य हृदय तदलोक कातरम ये जो श्लोक है अभी ये श्लोक तो अनुभव करना बहुत मुश्किल ये विरह यंत्रणा का एक्सट्रीम पॉइंट गौरीय भजन का मतलब ही है विरह यंत्रणा का अनुभव अ फीलिंग ऑफ सेपरेशन। हम भगवान श्री कृष्ण से बिखर गए हैं बहुत दूर अब वो छोड़ के हमारा कोई गोती नहीं है एकांत तो प्राणनाथ आश्रीष्व पादरता पिनाष्टमा अदर्शनाथ मर्माहतम करो तो वा जथा व विदुधातुल पठ मत्प्रणाथा सुना पहा महाप्रभु साक्षात कृष्ण वस्तु श्रीम्त्न्द महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण लेकिन थोड़ा अलग रूप पकड़कर आए हैं एक ही दिखने में सब ठीक है शिव रंग को बदल लिए ऐसी चैतन्य महाप्रभु बाहरी दृष्टि में कोई किताब नहीं लिखे बहुत पहले आप जानते नहीं हो बहुत पहले किताब लिखे थे लेकिन हमारा ये भजन का लिए महाप्रभु सिर्फ ये सात श्लोक दे गए आठ श्लोक देके दें अंतिम श्लोक जो हम बताए आश्लीष सौपदार्थम बता बाकी सात श्लोक और इसको लेके आठ श्लोक ये आठ श्लोक दे गए हैं बड़ा हैरान की बात है ये आठ श्लोक धीरे धीरे विचार करे तो इसमें शुरुआत से लेकर अंतिम तक संबंध अविधि प्रयोजन जीवों का अवस्था क्या है का प्राप्ति कर सकता है संबंध किसका साथ है नाम का महिमा छोड़कर धीरे धीरे सारे बताए अंतिम में ये श्लोक बताया अश्लीषारम पिनाष्ट मा दर्शन महात्म कर तो लेकिन एक बात ध्यान देना जितना सारे गो ग्रंथ किताब गौरी संप्रदाय का है माने गोस्वामी लोगों ने जित हमारा गोस्वामियों ने जितना सारे ग्रंथ लिखे हैं जितना सारे हजार हजार ग्रंथो सिर्फ स्वर्गोस्वामी नहीं बाकी स्वर्गोस्वामी तो है ही है उसके बाद बाकी सारे हमारा संप्रदाय भी जितना सारे गोस्वामी हुए हैं भक्ति विनोद ठाकुर सप्तम गोस्वामी भक्त विनोद ठाकुर का नाम है सप्तम गो सिक्स हैं, हैं सेवेंथ गोस्वामी सप्तम गोस्वामी सिक्स सेवेंथ गोस्वामी सप्तम गोस्वामी सारे ये हमारा शिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी प्रभुपादी जी गोस्वामी परंपरा में जितना सारे गौर दर्शन के बारे में चर्चा हुआ है लेखनी हुआ है वो सब क्या है दो एक्सप्लानशन ऑफ शिक्षाष्टक शिक्षा स्टक का पूरा व्याख्या है जितना सारे हमारा गौड़ी संप्रदाय जितना सारे राइटिंग से लिखा है फिलोसफी दर्शन है यह हम कोई ऐसे ही बना दिया ऐसा नहीं यह सिद्धांत तो है तमाम जितना सारे सिद्धांत तो, जितना सारे किताब है लिखे हुए हैं दर्शन है और द एक्सप्लेनेशन ऑफ शिक्षा स्ट्रक शिक्षा स्ट्रक का एक्सप्लेनेशन एक, इसका व्याख्या एक्सपेंशन यही है महाप्रभु का अवदान समझ में नहीं आएगा साधारण आदमी समझ में कैसे समझेगा महाप्रभु का दिए हैं ये समझ में नहीं आ रहा महाप्रभु का अपना लीला जो है उसमें ही दिखाए दिन भर अपना विरह यंत्र गौरी भजन का मतलब है रोना एक शब्दों में बोले गौरी भजन क्या है बोले गौरी भजन का मतलब रोना भगवान का विरह भगवान नहीं है हमारा पास से दूर चलाया गया कहाँ मिले ये जो स्ट्रांग फीलिंग ऑफ सेपरेशन इट इज कॉल्ड एक्चुअल गौरी भजन गौरी भजन इसी को बोलता है श्री चैतन्य महाप्रभु जो अंतिम बारह साल कई जागह नहीं गए बारह साल कोई जागह नहीं गया अंतिम एकदम चौबीस बरस से संन्यास लिए और बाकी चौबीस साल में बारह बारह हिसाब करके अलग कर दो तो इसमें छ साल इधर उधर घुमा घुमी सब कुछ है इधर उधर जाना पूरा छोड़ दो अब बाकी पूरा बारह साल एकदम अंतर प्रकष्ठ में गंभीरा मंदिर का अंदर में बैठ के बिल्कुल उनका जो यंत्रणा है विरह यंत्रण इसको प्रकाश किए है ये बड़ा दुर्लभ चीज है अनंत ब्रह्मांड में हम ना जाने हम कैसा सौभाग्य किया हम तो हमको पता नहीं चलता कौन सी सौभाग्य किया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु का निजी जन भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी का परंपरा में शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वा गुरु महाराज परमं से गुरुदेव का चरण में आने का सौभाग्य मिला हम जैसा पशु कैसे आ पाया ये हमको बहुत हम लिखने में लिखे बहुत बार ये कैसे ये संभव हुआ हमको पता नहीं चलता क्या किया हमने और गुरु बोलते थे हम तुम लोगों का गुरु नहीं है हम तुम लोगों को प्रभुपाद जी का चरण में दे दिया प्रहुपात तुम्हारा गुरु है बार बार सभी को एक बोलते थे हम गुरु नहीं है बाबा तुम्हारे गुरु प्रभुपाद जी है तुम लोगों को हम प्रभुपाद जी का चरण में दे दिया है ये मेरा कर्तव्य था कर दिया बाकी प्रभुपाद ऐसा बोलते थे गुरु का भी जिंदगी में देखे हैं कैसा यंत्र न कैसा विरह है जब तक ये जो रोना नहीं आएगा तब तक भजन हुआ है ये नहीं पता चलेगा चैतन्य महापुर का जिंदगी व्याख्या करने का लीला समय नहीं है और आज से श्रीनिवासाचार्य जी का भी धीरो है थोड़ा बहुत शब्दों को बोले तो हमारा जवान पवित्र हो जाएगा हम पवित्र हो जाएंगे दो चार शब्दों पहले बता दे तो, तो टेंशन फ्री हो जाएगा भागवत का पूरा खुल्ला खुला में चर्चा हो वैष्णवों का गुनागण पहले ही होना चाहिए श्री श्रीनिवास आचार्य जी, जी जो है ये चाखंदी बोल के एक जगह है नवद्दीप स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं नवद्दीप स्टेशन से कटवा का और चलो थोड़ा जाओ हम गए भी हैं हमको एक वैष्णव साइकिल ले कर सब जगह घुमाया कि अब सब जगह गए हैं हम गंगा जी का किनारा सुंदर और श्रीनिवासाचजू जी का आविर्भाव स्थल वहाँ है लेकिन श्रीनिवासाचजू जी ज़्यादातर रहते थे आपका जाजी ग्राम जो हमने बोला था जो काटवा काटवा में ही है काटवा से उतर कर बाया स्टेशन से उतर कर आओ और ये देर दे, दे, दे, दे किलोमीटर दो किलोमीटर भी नहीं होगा वहाँ भजन करते थे ज़्यादातर और श्रीनिवासाचार्य जी कौन है इसका बारे में व्याख्या करने में बहुत समय लगे हम थोड़ी सी शब्दों में बता दें जे गौरा दूसरा स्वरूप पकड़कर आए गौरा महापोध दूसरा एक स्वरूप पकड़कर आए श्रीनिवासाचार्य ये हमारा कहना नहीं ये हमारा कहना गौरंग महापौ स्वयं बोले हैं जब श्रीनिवासाचार्य जी पागल का मापिक यंत्र हुआ उनका भगवान भगवान को प्राप्ति का अरे ये तो नित्य पार्षद है इस दिखा दिखावा है श्रीनिवास जी वहाँ गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का चरण में आश्रय किए थे और से जीव गोस्वामी पाद का पास आपने पहले भी कहे और श्रीनिवास आचार्य जी और श्यामानंद प्रभु नरोत्तम को तीनों ने उनका गुरु के आदेश के द्वारा जीबोस्ई पात जी को शिक्षा गुरु मानकर भजन किए शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में अंतर देखना उचित नहीं जो तत्वज्ञान नहीं है उनका भेद दृष्टि आता है गुरु तत्व अखंड तत्व है यू कैनॉट ब्रेक इट एक गुरु तत्व एक अखंड तत्व है इसको रैप्चर करके टुकड़ा टुकड़ा करो संभव नहीं है ये बात हमने बहुत बड़े बड़े जगह चर्चा की हैं गौरिया मठ में बड़ा बड़ा जगह सब मठ का बड़े बड़े भक्त तो लोग हैं गुरु तत्व तो अखंड तत्व तो है बड़ा कीपा के द्वारा ये अनुभव होता है ये नहीं तो ये अनुभव नहीं होता गुरु तत्व तो अखंड तत्व तो। और ये जो श्रीनिवास जी का गुरुकरण और शिक्षा गुरु का पास शिक्षा ये सब के बाद फिर पहले का बहुत जिंदगी है पहले का बहुत कहानी है थोड़ा बहुत कहे दें बड़े इसका पिता माता भी बड़ा बड़े भक्त थी भक्तिमती माँ भक्ति, मा, भक्ति हैं हाँ, बहुत चैतन्य किया नाम चैतन्य हाँ, दास हम भूल गया आजकल हाँ चैतन्य दास होगा उनका नाम और फिर उसके बाद क्या हुआ चैत ये चैतन्य महाप्रभु का विरह यंत्रणा में पूरा नवद्वीप धाम में आए नवदीप धाम में जीव गोसाई पाद भी आए जीव गोसाई पद को साक्षात नित्यानंद प्रभु भ्रमण कराए गौरंग महाप्रभु और लीला क्षेत्र नवद्वीप धाम को परिक्रमा कराए साक्षात नित्यानंद और नरोत्तम ठाकुर जी जब आए तो परिक्रमा कौन कराए ईशान ठाकुर ईशान ठाकुर कौन है श्री चैतन्य महाप्रभु का जो अंदर महल है माल अपना गृह उसमें उनका सेवक है ईशान ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु का जो सचि जगन्नाथ जो सब लेके उधर का सेवक है जब तक आप ईशान ठाकुर का अनुगत तो नहीं करोगे ईशान ठाकुर है ईशान ठाकुर का अनुगत तो आप जब तक नहीं करोगे तो गौरंग महाप्रु के घर में मुकान के अंदर में प्रवेश नहीं है नो एंट्री जब आपका ईशान ठाकुर का अनुगत हो तो उसका अंदर में प्रवेश करने का अधिकार मिल सकता है और बाकी कहानी हमने निमाई बोल की किताब में लिखी है विष्णुप्रिया सी सी विष्णुप्रिया देवी इस किताब में भी लिखे बड़ा गोविंद गोविंद तत्व सब जो दूसरा जगह नहीं है तो उसमें क्या है ये श्रीनिवासाचार्य का बारे में उधर भी कह दिया ठाकुर जी का प्रेरणा से श्रीनिवासाचार्य जी अंतिम में आए आके नवद्वीप का गंगा का किनारे पागल का मापिक खाना पीना छोड़कर पागल का मापिक पर रहे गंगा का ये गंगा है गंगा जी का तट पे और श्रीनिवासी जी छुपे आए और ईशान ठाकुर ने देख लिया किसी को पता नहीं ज्यादा जानते नहीं ईशान ठाकुर ने समझ दिया ये है इतना रोना इतना रोना अपना पिता माता भाई बंधु मरने से कोई ऐसा रोता नहीं और ईशान ठाकुर इनको लेके आए उस टाइम में गोरंग महापुर अंतर्धन किए और उस समय जाके ईशान ठाकुर का अधिकार था अंदर में जाने का विष्णु बया देवी जी का चरण दर्शन करना देवोता लोगों के लिए संभव नहीं विशेष करके जब चैतन्य वहां पर अंतर्ध्यान किए उस समय का जो जंत्रण है वो सुनोगे धरती एकदम क्रैक हो जाएगा ये सब हम बताना नहीं चाहे बहुत समय लगे उसमें डूब जाएगा उसी टाइम में ईशान ठाकुर जाके रोते हुए ईशान ठाकुर बहुत बुढ़े बड़े बुढ़े हैं एकदम बूढ़ा है जाके माँ का चरण में बता विष्णु बिया देवी के चरण में वो तो माँ बोलते थे जाके बोले देखो आप अगर कृपा नहीं करो तो ये मर जाएगा लड़की इसको बचाना संभव नहीं विष्णु बिया देवी ने धीरे धीरे ईशान ठाकुर के बताए हाँ आज प्रभु मेरे सपने में आए थे चैतन्य महाप्रभु विष्णुप्रिया जी बोल रहे मेरे सपने में आए और आके मेरे को आदेश देके गए मेरा दूसरा ही एक, एक स्वरूप श्रीनिवास तुम्हारा पास आ रहे हैं तुम इसको परिपूर्ण कृपा करना ये मेरा इच्छा है विष्णुप्रिया ठाकुर का चरण दर्शन करना संभव नहीं किसी का वो विष्णुप्रिया ठाकुर वर बरन... उ घर से कमरा से भी बाहर आए जो अंतिम समय में पूरा दिन एक एक करके तंडुल माने अरवा चाल एक एक करके छांटते थे और चैतन्य महापो का नाम लेते थे और उसमें जो महिला है उसको छांटते थे पूरा दिन में इतना चाल छांट छुटके एक एक करके करे तो कितना है इतना ही चाल भोग रंधन करते थे उसमें थोड़ा बहुत खाते थे बाकी पुरसद आगे कर देते थे ऐसा यंत्रणा जब आपका जिंदगी में खाना पीना बैठना बैठना कुछ अच्छा नहीं लगे कुछ अच्छा नहीं लगे खैर भगवत कथा अच्छा लगे साधु संग अच्छा लगे और भगवान कहाँ है जब ऐसा स्थिति हो तो सुन लेना ना ठीक अभी भजन ठीक रस्ता पे जा रहा है अभी भी मोज जा रहा है संसारी चीजों में सब बड़ा मस्ती इसका दोस्त देखना हो गया हुआ नहीं कुछ जब उसका आ आग... आर जे संसार मोर नही लगे भालो कहाँ जाई कृष्ण हेरी ये चिंता विशाल ईटा जत तो ना है तत तो तो खुण तब तक भजन हुआ है ये नहीं पता चलता वास्तव तो भजन नहीं है भजन तो है वो इनडायरेक्ट भजन हो रहा है तो देवी जी बाहर आए श्रीनिवास को उठा कर वो चलने का शक्ति नहीं है खाना पीना छोड़ दिया पानी लेकिन सन लाके के में फेंक दिया वहाँ पड़ा हुआ है और देवी जी बाहर में बाहर में धीरे धीरे आई आने का बाद श्रीनिवास आचार्य जो रो रहे धरती फूट जाए धीरे धीरे अपना वामचरण का जो अंगुष्ठ है धीरे धीरे लेके श्रीनिवास जी का माथे के स्पर्श कर दिया जगतवासी धन्य धन्य करने लगे जो कृपा किसी को जिंदगी में नहीं मिला ओ किपा मिल गया गोरंग महाप्रभु का कृपा तो मिल गया ये तो गोरंग महापुरु का कृपा गौरंग महाप्रभु और देवी जी ये तो अलग नहीं है क्योंकि वेदांत तो सूत्र का सिद्धांत तो है शक्ति शक्ति मत और अभेद शक्ति मान जो है उनका ही शक्ति होता है हमारा जो शक्ति है हमारा अंदर में हमारा शक्ति क्या हाल ये तो ठाकुर जी का शक्ति अलग किस्म का है इसलिए अलग का अलग उसका स्वरूप है तो चैतन्य महाप्र का परिपूर्ण कृपा ये हमारा विष्णु विष्णुप्रिया देवी का द्वारा उनका ऊपर हो गया बाकी आगे चलकर श्रीनिवास आचार्य जी का प्रभाव ये हम कहने लगे तो चलते रहेगा पूरा कृष्ण शक्ति बिना कभी भक्ति प्रचार संभव नहीं है कोई पागल अगर बोले हम प्रचार करने जाए वो तो पागल है पूरा पागल बद्ध पागल जब तक कोई भी हो उसका रैंक पोजीशन जो भी हो जब तक चैतन्य मापो का कीपा ना हो कृष्ण और कीपा ना हो तब तक वो जीवों के द्वारा भक्ति प्रचारण संभव नहीं कृष्णो शक्ति बिना नहीं भक्ति प्रवर्तन चैतन्य जो थे को बचन कृष्ण शक्ति बिना नहीं भक्ति प्रवर्तन श्रीनिवास आचार्य जी नरतम ठाकुर श्यामानंद प्रभुर इन लोगों का ऊपर क्या कीपा ये पूरा हमारा पूर्व गुरुवर्गो से मुख से धीरे धीरे सुनो देखो तो पता चलेगा तमाम जगह कैसे प्रचार किया ऐसा प्रभाव है श्रीनिवासाचार्य जी बीरहीर राजा को थप्पर लगाए थे बीरहबीर राजा को हरी कथा सुनते सुनते थोड़ा ऐसा हो गया था दूसरा चिंता में गया बीरहीर राजा उनके चरण में आश्रय भी लिए थे बहुत सारे कहानी है श्यामानंद बबू श्रीनिवास ओंटते तो उठाकर कुछ सारे एक किताब गोस्वामियों का किताब लेकर बैलगाड़ी करके पूरा बांग्ला को जा सारा जगह एक प्रचार करेंगे ये किताब तब का जन्म तो जम समय में तो छप्पा फपा का कोई व्यवस्था नहीं था भक्ति ठाकुर भी बहुत चीज़ हाथ में लिखे बहुत चीज छपाखाना भक्ति ठाकुर जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उसी टाइम में आए नया वो भी पैर में चलाने वाला पैटल वो तब का जैन कुछ नहीं था फिर भी भक्ति ऐसा था आज तुमको सारे फैसिलिटी दिया जाए सुविधा तमाम सुविधाएं तुमको दिया जाए फिर भी भक्ति आगे नहीं इसको बोलता है भक्ति इन्होंने इतना प्रचार किया इसका बारे में बोलना चाहो तो बहुत समय ले प्रभाव बहुत सारे बाकुरा में उनका जीत जाएगा राजा को मंत्र दिए थे वो मंदिर भी है मदन मोहन मंदिर उसमें भी गए बहुत सारे कहानी जो भी हैं आज गदाधर दास जी का भी आज तिरभाव तिथि हैं हमने रोपाड़ में ये सब बारे में बताया था आज समय नहीं है बहुत सारे खुल्ला में खुला चर्चा किया था ये गदाधर दास कौन है राधा रानी का भाव और का रंग ये दोनों लेके गोरंगमा को चोरी करके आए वो चोर है चोर तो चोर का स्वब तो चोरी रहेगा ही पहले भी छोड़ता है भी चोरी अपना कुछ नहीं है सब चोरी करता है और ये जो गदाधर पंडित ये साक्षात राधारानी रानी का मन का भाव चोरी कर लिया शरीर का रंग कौन लिया गौरंगमापू अब बाकी राधारानी रानी स्वरूप जो है वो कौन है गदाधर पंडित और एक गदाधर दास थे वो आर्या दहो डानलप का सामने कोलकाता में डालप से सामने एकदम गंगा का किनारे उसका है सिपाठ है वहां आड़िया दहों बोल के एक जगह है दक्षिणेश्वर काली मंदिर उससे ज्यादा दूर नहीं ये गदाधर दस कौन है राधा रानी का अंग कांति जैन से स्वयं ध्यान से इसको रखना दिमाग में राधा रानी का अंग कांति राधा का अंग का तेज जो है ये हैं गदाधो दास और राधा रानी साक्षात है गदाधर पंडित और राधा रानी का शरीर का रंग और मन की भाव को पूरा चुराए गौरंग महा ये तीनों मिलकर गदाधोत दास का बहुत प्रभाव था नित्यानंदो पबू का सा पास ज्यादा उठना बैठना नित्यनंदो गनों में इसका गणन है अरे गनों में गौरंग महापू का गन नित्य एक ही है उसमें ज्यादातर उनका नाम आता है इसी में बहुत सुंदर बड़ा प्रभाव जिसको बोले किसको नाम उसका उच्चारण करें मुसलमान दर्जी को उसको उच्चारण कराया नाम प्रभाव अलग है धनंजय दास पंडित भी चैतन्य महापु का ही पार्षद हैं बहुत सारे इनका लाए हैं और जो बात हमने शुरू किए थे हमारा भगवत जी चर्चा में उसमें विशेष करके बात ये हैं जो भगवान का साथ जो विरह यंत्रण है गौड़ी भजन का मतलब विरह यंत्रण जब तक ये ना हो तब तक ये संभव नहीं भगवान श्री कृष्ण काल भी हमने चर्चा किए थे भगवान श्री कृष्ण जो सब गोपियों ने गोपियों का गोपियों ने जो जो जो सेवा की है भगवान ने खुल्ला खुल्ला बता दिया गीता में तो हम पूरा बता दिए कि जे यथा हम प्रपद प्रपदन थे तांग हम जे यथाम प्रपदन थे तांग सथी व हम लेकिन ये दुनिया के लिए कथा ठीक है आप लोगों के लिए कथा ठीक नहीं ब्रजवासी के लिए ठीक नहीं विशेष करके गोपियों के लिए उधर हाथ जोर कर दिया कृष्ण बोला हमारे पास कुछ नहीं है हाथ उठा दिया ऐसा करके बोले हाथ जोर करे ना परे अहम निरबद्ध संयुजम जामा माँ अभजनो दुर्जन गृह श्रृंखला संवृश्य तदव प्रतिया तो साधुना क्या बताए न परे अहम निरबद्ध संयुजम जामा माँ अभजनो दुर्जन गृह श्रृंखला संवृश्य तदव प्रतिया साधुना हाजर कर दिए कृष्ण और किसी जगह ऐसा नहीं किए ये ब्रज के अंदर में कृष्ण का सारे क्षमता बस हो गया यहां बोले हमारा कुछ नहीं है आप लोग आपको दे हमारा पास कुछ नहीं है जो आपने किए हो ये आपका साधुता है पूरा संसार बंधन पूरा सब कुछ आर् सारे लोग क्या कहेगा इस सब सब छोड़ कर बस एकांत रूप सर्वस्व अपना सर्वांगीण भाव को हमारा चरण में नेछावर कर दियो। ऐसा डेडिकेशन ऐसा सेवा यह संभव नहीं भगवान ने बोला हमारा हम हम दे नहीं पाएंगे आपका ऋण कभी नहीं चुका पाएंगे संभव नहीं यह जो उद्धव जी का बात हमने उठाए पहले श्लोक दे के शुरू किए आशा मो चरण रेनो जूसा महो सम बिन्दावने किम गुलताओ सुधीरम जाज सज्जन मज पथ हिथ्वा भेजो मुकुंद पदबी सुतिमे शिल पोपाद विशेष करके बताते थे हमारा गौड़ीय संप्रदाय में माधविंद पुरीपाद जी का मुखाराविंद से जो शब्द निकाले थे ऐ तो दीन दयादनाथ तो मथुरा नाथ कदाबल कश्य तदलोक कातरम भ्रमती किम करामी हम मन हमारा भ्रमण एकदम पागल का मापी घूम रहा है क्या करो हम तो पागल हो गया रोते रोते बताए ये माधवेन्दुपुरीपात का ये वाणी जिसका समझ में आए वही गौरियमठ का भक्त है समझा बेरा पऊपात का आर्गूमेंट जो माधवेन्दुपुरीपात का ये जो आदर्श है जो भाव है ये जो गौरियामठ का सेवकों को हृदय में स्पर्श किया वही वास्तव गौरियमठ का है गौरियमठ कोई ईट पाथर का बिल्डिंग नहीं है ये यह यहां एक बना दिया बिल्डिंग वहां बना दिया गौरियमठ बिल्डिंग नहीं गौरियमठ साक्षात दिब्बत बिंदारण्य कल्पत द्रोमा दत्नागा सिंह समस्तो ये जो बताया गया पृष्ठालिव से स्मरा में ये रूपों को सही पात का जो लिखा हुआ चीज श्लोक ये वास्तव सत्य है जिस भाव लेकर जिस अवस्था जिस उपकरण जिस स्थिति दिब्बत बिंदारण्य का अंतर प्रकष्ट में जोगपीठ का अंदर जैसे जैसे राधा गोविंद का सेवा बड़ा भारी उत्सव यही गोरियमठ का आदर्श है गौरियमठ का अंदर जो सेवा है वो रूपक सिंह पक जी का दिखाया हुआ जो सेवा दिब्बत बिंदा रण्यक द्रुमा रत्ना का सिंहसों वहां जैसे परिपाटी जैसे एक्सिलेंट सेवा सारे गोपियों मिलकर जो सेवा कर रही राधा गोविंद युगल सरकार को इसी सेवाई गौड़िया मठ का अंदर प्रकाशित किए सिलो वक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पहुपा लेकिन ये बात हमारा समझ में नहीं आता हमारा समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है क्यों ये दोस्त किसका है कौन जाने धीरे धीरे ये गुरुवर्गों का जो कथा है चर्चा है धीरे धीरे बंद होते जा रहा है जितना भी गुरुवर्गों का कथा कम बोलो उतना ही संतुष्ट होगा जी पोपात का कथा बोलो तो क्यों ऐसा बोल रहा है अच्छा बोले मीठा बोले ऐसा अब हम बता रहे हैं काल आपको काल सूचना दिए आप देखे हो कैसे कैसे भगवान श्री कृष्णों रासलीला किए हैं उसका बारे में थोड़ा बहुत चर्चा किए हैं ज़्यादा चर्चा करने का नहीं है और गोपियों ने धीरे धीरे वृंदावन का अंदर भगवान श्री कृष्णों का कैसा कैसा भाव है लीला है सब गोपियों ने अपने आप बता रहे हैं कभी कभी यशोदा माँ को ऐसा करते करते सारे लीलाएँ हैं हमने कल की काल बताए भी थे ये आपका ये केसी घाट में केसी दानव को उद्धार कर दिया जागिक पत्नीगण का बात हुआ आपका फिर आपका जोगो जोग्योभंग हेतु इंद्र का क्रोध इसका बारे में व्याख्या किया इंद्र का स्तब्ध हो गया और गोपी गीत का बारे में थोड़ा बहुत बताया था दास लीला गीत यह सब हुआ उसके बाद हुआ अरिष्टासुर वध केशी दानव और बोमासूर आदि इसका वध हुआ अब अक्रूर का गमन है अक्रू जी कमसो बड़ा चालाकी करके उनको भेजे बोले आप जाओ अब जाके ये ब्रजवासी को सब लाओ विशेष करके नंद बाबा उसकी दो बेटा सब जो हैं कृष्ण सब उसको लाओ इधर लाओ ये ध्वनि योग्य हैं बड़ा भारी आनंद उत्सव हैं उसको बोलोगे इस उत्सव में हिस्सा लेने के लिए राजा का आदेश है क्र जी ने जब कंस ऐसे बोले हैं कंसों का पास आदेश लेकर सुबह में रात में आरूढ़ होकर पूरा वृंदावन से वृंदावन मतलब नंदगांव क्योंकि तब तक तो नंदगांव यहाँ से धीरे धीरे मथुरा आने लगी मथुरा आने का टाइम में बराबरी सुंदर सुंदर चिंता उनका हृदय में आ रहा है पहले तो बताए कंसों को गुरु माना मतलब बोले महाराज कंसो कहीं गुरु होगा कंसो क्यों गुरु होगा वो तो उसुर है बोले महाराज आज कंसो कंसो तो उसुर है ही है लेकिन आज गुरु का काम किया क्योंकि वो आदेश किया मेरे को जाओ कृष्ण बलराम के लिए इसके आदेश के द्वारा प्रेरित होके आज हमारा सौभाग्य का उन्मेष हुआ कि ब्रजभूमि में जाके कृष्ण बलराम जैसा उनका चरण का दर्शन ऐसे तो जाना शुरू कर दे कौन से तो मार डालेगा बोले वहाँ क्यों जा रहा है ना? क्या क्या धंधा है अब तो वो ही बता जाओ थोड़ा उधर अब आप जो आए आने का बाद रास्ते में जो सब सुंदर भावना आ रहा है कृष्ण बलराम आदि पुरुष पर आत्मा इनके चरण का दर्शन होगा क्या सौभाग्य हमने किए हैं सारे सुंदर भाव हृदय में प्रकट हो रहे हैं अभी वह जो गोष्ठो माने जब गोचारण क्षेत्रों पार करके धीरे धीरे नोंदो नोंदो ब्रजो में प्रवेश कर रहे हैं तो रथ से छलांग लगाकर उतरे उसे भूमि में भूमि में लुटफुट गए हैं क्यों और देखे कृष्ण बलराम के चरण चिन्ह आर कुंत पर है एकदम हाँ कृष्ण हाँ बलराम ऐसा करके एकदम लुटपुट हो गया आंसू से फिर किसी भी हालत से उठे संभाल के से रथ आए अब ब्रज में तो सांस ढलने के बाद आदमी सब घर में चले जाते हैं ज़्यादा रास्ते में नहीं रहते तो कृष्ण बलराम देखें कृष्ण बलराम घर में लेके गए हैं वह अभिवादन करके पैर धुलाए और जो जो करना है पूजन करना है सब करके बैठा है क्या खबर है अब बताओ किस कैसे कैसे आना पड़ा बताओ भगवान अभी पूछ रहे हैं पहले तो ये आते आते ऐसा सुंदर बता रहे किम अलभ्यम भगवती प्रसन्ने के तथापि तत्परा राजन न ही बंसन किंचन देखो भगवान श्री निकेतन है श्री अनंत जगत का जो श्री है सबका उत्साह भगवान किम अलभ्यम भगवती प्रसन्ने श्री श्रीनिकेतन श्री का निकेतन मतलब सोर्स निकेतन ऐसे माने होते हैं घर निकेतन इसका निकेतन है ये यह। लेकिन यहाँ जो श्री निकेतन मतलब जितना सारे श्री हैं इनके उत्साह हैं सोर्स ये जो श्रीनिकेतन हरि, ये अगर किसी का पर प्रसन्न हो जाए तो दुनिया में ऐसा कोई वस्तु है उसका लिए अप्राप्य रह जाए सब मिल सकते हैं। तथापि भक्त तो जो हैं, अभी कभी किसी भी समय भगवान से कभी भी किसी भी समय किसी चीज नहीं मांगते भगवान से मांगना बहुत ये भक्त शुद्ध भक्तों का काम नहीं है मांगते नहीं अब फिर आने का बाद जो सब करने का बाद बैठा है और भगवान ने प्रश्न किए तातो तो सौम्यागत स्वागतम भद्रमस्तुब आपका स्वागत हो आओ और ओपी स्वती बंधु नाम अनि अनमी वो मनामय सब अच्छा कुशल है मथुरा में सारे जो सारे हैं सब कुशल है तो क्योंकि भगवान कृष्ण बलराम का सारे सब रिश्तेदार तो है ही है सारे एक ही खानदान है ब्रषि ऋषि वंशी और कृष्ण हैं और उनका औंधक ऋषि यादव जब इस वंशों का एक एक नाम है इसमें एक एक सब उसका परिजन सब परिकर है कैसे कैसे है कैसा है और कंसो जैसे दुष्ट हैं असुर रहते समय किसी का कैसे हो ये बताना भी एक पागलपंती है क्यों कैसे कैसे रहे जहां जिस देश में कंसो जैसा मालिक है उस देश में आदमी कैसे रहे वैसे ही रहे फिर भी पूछना जरूरी है पूछ ले बाद में ये बता दिए कि देखो ये कंसो राजा बड़ा भारी उत्सव का आयोजन किए धनुर्जो उसमें मल्लो ये ये कुश्ती है ये मल्लो भी होगा और सारे जगह से बहुत सारे लोग निमंत्रित होकर आ रहे हैं आप लोगों का ऊपर भी आदेश हुआ नंदो महाराज को बताएं नंदो उपानंदो सारे इकट्ठा हो गया भले चर्चा हुआ मुझे महाराज जाना चाहिए इतना बड़ा उत्सव नहीं तो राजा बुलाए खोद ले आओ तो कृष्ण बलराम भाई निश्चित कर लिए कि जाना है पिताजी बोले तो जाना ही है ठीक है चलो अब फिर सुबह में जब हुआ एक खबर पूरा फैल गया जो कृष्ण बलराम को लेने के लिए अख्रू आए हैं जब ये खबर फैल गया कानों कानों में एक एक करके हवा का माफिक तो पूरा ब्रजभूमि में एकदम आंदोलन शुरू हुआ एजुटेशन पूरा आंदोलन शुरू है क्या किस्न तो वलरम को लेके जाए किष्णुवलम तो बचकी बाहर जाए कौन बोले भले आए हैं उक्रूर बोल के उक्रूर भले हए हैं लेके जाएंगे क्या हमारा बड़े बुरे सब राजी हुआ है ना नंदो बाबा राजी हुआ है नंद उपानंद सब रेडी कर रहे हैं सब बैलगाड़ी जोड़ रहे हैं सब दूध घी माखन सब लेके हा क्या बोलो जितना सारे ब्रजवासी हैं सारे टूट पड़ा कृष्ण क्यों जा रहा है जो कृष्णों को निवेशार्थो ये पलक झपक जो है ये बिना हम अगर दर्शन नहीं कर सके तो हम लोग मर जाएंगे ये किस्तों को आप ले जा रहे हो मथुरा कैसे संभव है जाने नहीं देंगे अब बोले तो जाने नहीं देंगे एकदम तो नंद बाबा जस ऐसो बड़े बुढ़े हैं जसोदा मैया का भी चक्कर आ गई एकदम पागल हो गए बोले क्या तो मेरा लाला जा रहा है अब तो क्या करें वो तो जाना ही है अंतिम में इतना आपस में चर्चा हुआ आंदोलन हुआ कि बोले हम जाके रातों का सामने एजिटेशन करेंगे हम जाने नहीं देंगे लज्जा शरम सब छोड़कर बोले सब जम जाएंगे कौन राजी हुआ है कृष्ण बलराम को लेके जा रहे हैं क्योंकि वह बोला मथु मधुपुरी मथुरा में वहाँ उत्सव आदि है बोले इसलिए ले जा रहे हैं सारे गोपु क्या वहा गोपन गोपोस्तादुपो श्रुतो बभुर बुर व्यथिता बुरा जंत्र नाम एकदम हृदय टूट गया राम कृष्ण पुरी नेतुम अक्रूरम ब्रजमागतम रामकृष्ण को लेने के लिए अक्रूर आए मथुरा से ये अक्रूर है कि क्रूर है ये अक्रूर है ना ना दूध ये अक्रूर नाम ठीक नहीं है एक क्रूर है क्रूअल निष्ठुर ये वो क्रूर नहीं है वो क्रूर उ क्रूर होने से कैसे हम हमसे कृष्णो नामक जो संपत्ति इसको हमसे लेके हमको दुखों का सागर में डुबा दे एक कैसा संभव है ये तो क्रूर किसी निष्ठुर व्यक्ति का लिए ही संभव है इसे तो अच्छा हम लोगों को मार डालते पहले कृष्णों को ले जाने का पहले हम लोग मर जाते तो अच्छा है हम तो जिंदा है अब कैसे जाने दे जब उक्रूर का रड रेडी हो असारे ये बैलगाड़ी लग गया एकदम सब जा रहा है धक्का धक् तब तो कृष्ण का गाड़ी को रुकवा दिया ब्रजवासियों ने बिजवारी एक एक गांव का एक एक नाम है ब्रज आप इसी में डूबो तो आपको पता चलेगा ब्रज में एक गाँव का नाम है ब्रिजवारी ब्रिजवारि ये नंदगांव का सामने उसी जगह गोपों ने गोपियों ने सब लाके रथ का सामने सो गया और तो हम जाने नहीं देंगे एक दम आट चपक दिया ना ही रथ ना जाए जाने रही जाने जाएगा नहीं रथ कृष्णों ने क्या करे अभी तो पिता बीता सब खड़ा कृष्ण ने किसी से बुलवाया खबर भेजा तो चिंता मत करो गोपी हम आ जाएंगे अभी जाना जरूरी है राजा ने आदेश किया तो थोड़ा सहन करो हम जल्दी आ जाएंगे ये तो झूठा कहीगा ये तो बचपन से ही झूठा है जब भी स्त करने का टाइम में बोलते हैं ये सच्चा सत्य व्रतम सत्य तिशत्यम इतना तो झूठा तो है ही है झूठा बताते हैं अब बोले परसों आ जाएंगे ठीक है जल्दी आ जाएंगे जल्दी आ जाएंगे ठीक है इशारा कर दिया सब किसी से खबर भिजवाया तो किसी एकदम हालत से संभाल लिया वहाँ बिजवारी गाँव में ऐसा जंत्रणा हुआ था गोपियों ने अटक किया था रास्ता पूरा धीरे धीरे छोड़ दिया क्या क्या गोपियों ने एकदम पागल हो गए जैसे ब्रजवा जितना कृष्णों का दोस्त है वो लोग तो कृष्ण का साथ ही जा रहा है क्योंकि वो देखने के लिए लेकिन गोपियों को तो जाने का कोई अधिकार कैसे जाए ये तो ब्रज की लालना है तबकी जमाने में ऐसा नहीं था श्रीलता थी समाज में तमीस था असो तो सब टूट गया कुछ नहीं कुछ नहीं बचा वी आर ऑलमोस्ट नेकेड ये सभ्य सोसाइटी नहीं है असभ्य सोसाइटी इसको सभ्यता नहीं बोला जाता सभ्यता किसको बोला जाता है इसका माने हरी कथा बोले तो आपको चमक जाया हो गया सभ्यता किसको बोला जाता है अचिंत मुकुंदो सभीता विरह रहा इनका दिल धरक रहे वो जाने किसनो नहीं आएगा कोई इसी में चक्कर है जरूर जो है ना अपना प्रिय आदमी हमारा कोई अमंगल हो हमारा मैया है मैया का सिंटम दिखा देगा मेरा लाला कैसा हो रहा ब्रजगोपियो जी हैं तो जिसका साथ जिसका प्यार का संबंध है ये समझ हृदय में बोल रहा है कि कृष्ण नहीं आएगा जो जिसको प्यार करते हैं उसका बारे में ये सब सोचना स्वाभाविक है गंभीर प्रेम है किसी का साथ तो वो सोचो कि आपको सुबह नौ बजे आना है खबर भेजा था नौ बजे तक तो हम आ जाऊंगा जितना भी हो नौ बजे सपोज करो आपका पोता है कि लड़का को भी बहुत प्यार करते हो अब नौ बज गया दस बज गया बारह बज गया एक बज गया तो आपको पील पेटे से यही क्या आया नहीं शायद एक्सीडेंट हुआ कि कुछ हुआ गाड़ी लेट कुछ कुछ हुआ जिसका पति प्रेम है ये दर्शनिक सिद्धांत तो है जिसका पति प्रति ने मरे मरे अब हमारा क्या आता जाता है आए आए जब भी आए लेकिन जिसका प्रेम है तो प्रेमी प्रेमास्पद है उसका लिए हर प्रकार दिल में टेंशन रहता है तो क्या हुआ है कृष्ण क्यों ये टेंशन है चिंत मुकुंदो सभीता विरह कातरा समेता ससं संघर्ष हैं प्रचुर अश्रु मुख्यच्युताश यहाँ अच्युत का आशय लेके बड़ा भारी विलाप कर रहे हैं ऐसा करके ये ब्रह्मा ये ब्रह्मा पागल है ये सृष्टि करना नहीं जानता इतना बूढ़ा हो गया इतना सारे दिखने में लेकिन ब्रह्मा ब्रह्मा का बिल्कुल कोई बुद्धि नहीं है दया नहीं है ब्रह्मा का ब्रह्मा का दया होता तो ब्रह्मा क्यों हम लोगों के साथ कृष्ण का संयुग बनाकर विच्छेद का व्यवस्था किया ये तो कहना बिला ना तो कृष्ण ब्रह्मा का सृष्टि है ना गोप्यो ये तो ऐसे ही प्रेम की कहानी अहो विदा स्तबो न क्वचित दया संयुजो मैत्रा प्रणय न देहा पार्थकम विकृतम ते और बच्चा पना है आपका ब्रह्मा जैसे बच्चा है बुद्धि बुद्धि नहीं ऐसा अगर नहीं होता तो ऐसा क्यों किया ए, हम लोगों के साथ मिलन किया और फिर इसका विरोह यंत्रणा में हमको डालने का व्यवस्था किया इनका क्रियाक्रम जो देखो नारायण बच्चा जैसा है जिसका कोई बुद्धि विवेक नहीं है ऐसा करके गोपियों ने बड़ा लंबा चौड़ा सुंदर कथा बोलना शुरू कर दिया गोपियों ने बहुत सारे अफसोस करके यशानुराग हस जस्यानुराग ललित स्मित बल गो मंत्रो रास गोष्ठान खनमि खन दावि गपो कथम नो अतिम तम दुस्तरम ये जो श्लोक है हमारा जितना सारे हमारे गुरुवर्ग हैं जो गौरिया मठ का श्रीधर गुस् महाराज हमारा गुरु माँ सारे केशव गो सही महाराज ये सब का दिल में ये श्लोक एकदम मुक्का मरते थे ऐसा जंत्र न होता था ये ऐसा ऐसा श्लोक है ये ज्याग ललित मंत्रो लोलाव लोक परिण रास ग्षण खनदा बिना गोपहो कथम अति ते मतमो दुरात अब बताओ जो भगवान श्रीकृष्ण साथ हमारा मिलन होते थे आते थे कथा कितना सारे जिसका अनुराग हमारा ऊपर हम लोगों का जो अनुराग उनका जो अनुराग जैसा अनुराग और ललितो स्मित बल्गु मंत्रो अब प्रेम से जो सुंदर मीठा मीठा बात बोलते थे कितना सुंदर और इनका जो हाव भाव है ये गोष्ठों में ये वृंदावन ये नंदो में जिस सब हम लोग अनुभव किए हैं इतना बड़ा हृदय है और है तो है ही है तो नंदन नंदन भगवान श्री कृष्ण है तो भगवान अनंत ब्रह्मांड तो उसका ही है इसका हृदय इतना प्रेम है ये प्रेम किसी को एक बूंद मिला उसको घर में रखना संभव नहीं है वो कोई सोचेगा नहीं महाराज हमारा फ्यूचर क्या होगा सोचेगा फ्यूचर तो वो सोचेगा जिसको प्रेम नहीं मिला है भजन का मार्ग नहीं मिला है रघुनाथ दास गोसाई जैसा इतना करोड़ों करोड़ों करोड़ों करोड़ों कितना करोड़ो है? है ये बोलते थे जी जय दास जी का पिता जो है माता जो है बोले लड़का बार बार जा रहा है उसको रस्सू देकर बांध के रखो रघुनाथ का रघुनाथ जी का पिता जी अफसोस करके हा क्या बात कहे कमाल की बात क्यों जिनको इतना अप्सरा जैसा विवि है और इंद्र जैसा जिसका ऐश्वर्य है ये जिसको बांध नहीं सका इसको रस्सी का बंधन में रखोगे कमाल की बात है आपका बंधन किसका है किसलिए घर जाते हो सब कोई का बंधन है हैं ये बंधन किस ये दिखा जाता है रस्सी का बंधन है रस्सी कल का बंधन है ये बंधन जो है ये बंधन को तोड़ना मुश्किल है अभी रघुनाथ का पिता बोलते है देखो चैतन्य महाप्रभु का कीपा जिसका ऊपर हुआ है चैतन्य बातू ले रे के राखी थे पारे चैतन्य बातू ले रे के राखी थे पारे जिसका ऊपर चैतन्य महाप्रभु का बूंद भी कीपा हुआ उसको घर में रखना मुश्किल है।, है हमको भी कितना चलाकी करके घर से भागना पड़ा है ये चिंता वही अभी हाँसी आता है हमको <laughs> कितना चलाकी नहीं तो कैसे देव? देगा जो भी है जो हुआ अच्छा ही हुआ अभी ये बोल रहे हैं यंत्र जो कृष्णों को एक बूत एक पलक झपक बिना देखे हम मर जाते अब इसका कथा इसका इसका नेगा इसका बातें इसका चर्चा इसका प्रेम कैसे भूले ये तो संभव नहीं ब्रह्मा शंकर आदि ये लोग का दिमाग खोपड़ी में नहीं रुकता। शंकर समझ नहीं वो शंकर तो है ही शंकर ब्रह्मा से और आगे हैं वो गोपी गोपी का भाव लेके ये कहानी है सुंदर हैं ए में जयगा है सुंदर हाँ मानसरोवर वहां से आसुरी मुनि और हमारा गोपेश्वर महादेव जी महादेव जी अब ए, कहां रास लीला में प्रोजे हे कहाँ से आए हो बोले महाराज राज थोड़ी रास देखोगे जाओ ऐसा करके कृष्ण भगवान का खबर देगा बोले बाबा हास देगा ऐसा करो ललिता विशाखा सब तो गेट में है वो किसी को घूसने नहीं देंगे किसी का हिम्मत नहीं किसी बाप का <laughs> तो बोले बोले बाबा को रास्ता बता दिया एक काम करो ऐसा होगा नहीं क्या ऐसा क्या बना के रखे हो बेस जाओ गोपी बन गया हो बिना गोपी रासलीला में किसी का प्रवेश नहीं है तो जाओ गोपी अब गोपी कैसे बने अब उसको याद आए यहाँ आदेश भ्वज मानसरवन में जो डुबकी लगाए उसका गोपीभाप जरूर आए तो मानसरवन में गए आसूरी मुनि को बोले चल मानसर में जाके डुबकी लगाए प्रेम के द्वारा राधा रानी का चरण का चिंतन किए क्योंकि कृष्ण क्या करेगा कृष्ण कुछ करे जो करना है मालिक तो राधा रानी है राधा रानी का की बा होते तो रस में कृष्ण क्या करे कृष्ण बोले भी होगा नहीं जा <laughs> राधा ने इनका चिंतन किए तो आदेश हुआ कि मन सरोवर में डुबकी लगाए आसुरी मनिया रो अब उठने का बाद भाव तो अंदर में आए लेकिन बाहर का बेस क्या करे पार्वती जी ने गाली दिए तुमसे कुछ नहीं होगा इधर आओ गोपी बना दे बोल के कपड़ा फफड़ा लगाकर कर नलक लगा कर, गोपी बना दिया फिर जाके ये भोले बाबा को रस ये जो रास का जो रस थोड़ा सा दूर से वो भी काछे नहीं गया खाली एंट्री दूर से थोड़ा सा दिखने को मिला था ब्रह्मा जी का तो यह भी नहीं मिला ब्रह्मा जी महान मुश्किल है लेकिन इन लोगों का दिमाग में घुसता नहीं क्या चीज है एक गोपियों का साथ कृष्ण का क्या क्या है गोपी काल बताया था प्रेमो ही वो गोपान है काम इति अविदिया गोपुरामागन का जो प्रेम है विशुद्ध प्रेम इसको जगत का काम का संबंध में देखो मत अपराकित काम क्योंकि अपरागित कामदेव का लिए अपराकित काम है? इसको समझ में नहीं जब तक आपका शरीर मन सब भजन करते करते अपराकित हो जाए प्राकृत भूमि में आप भूमिका में आप नहीं रहोगे जब तब तो आपको सब अनुभव में आ जाएगा पहले नहीं तो ये बोलो हम लोग ये कैसे हमारा दुरंत तो ये जो विरोह यंत्रणा कैसे हम ये जो इसको पार करें कैसे विरोह का सागर जो है हम पार करें कैसे ये संभव है नहीं तो मर जाएंगे हम ये संभव नहीं इधर उखरूर जी तो अब सुने नहीं इशारा कि कृष्ण जी ने खबर भिजवाए जब तो इधर अभी बुजुर्ग सब हैं अभी सब छोड़ो हम आ जाएंगे जल्दी आ जाएंगे कोई चिंता मत करो बोल के इधर छोड़ के भागे जब तक रथ की ध्जा देखने पुतुल का मापिक जैसे एक हिलता दुलता नहीं है ऐसे देखते रह गए जहाँ तक जाए आंसू आंखें आंखों में आंसू कृष्ण बलराम जा रहा है, दूर से देख रहे हैं पीछे मुड़ के और रथ का ध्वजा जब जहाँ तक दिखते धूल तो धूल है आपका मापिक तो रास्ता नहीं था धूल ही पूरा ब्रजभूमि पूरा धुली दूसरा, अब उसका बाद अज्ञान होके सब गिर पड़े मूर्छा होके गिर पड़े अब और जो ब्रज गोप, ब्रज की जो गोप हैं, गोप माने जो जिस तरह से गुप बालक गुप्प बालक सब कृष्णों के साथ गए वह देखने के लिए देखने के लिए गए यह एक घटना बहुत सारे घटना बोलने का टाइम नहीं है कृष्ण बलराम को लेकर रथ में ओक्रूजी थोड़ा दूर गए बहुत दूर जाने के बाद एक जगह है वहाँ आप वृंदावन से आप गए भी होंगे मालूम नहीं है आपका जहां चैतन्य महाप वृंदावन में जाने के बाद ओक्रूर घाट गए होंगे ऐसा वही ओक्रूर घाट में कृष्ण बलराम को रथ में रखकर बोले प्रभु थोड़ा नहा ले खूब नहाओ जमुना का काला पानी सुंदर एकदम जमुना में ना है नहाने का बाद जब ऐसा ऐसा करके नहा रहे डुबकी लगाने के बाद देखे कृष्ण बलराम जल का अंदर में नहीं जल का अंदर में फिर उठे रथकांध बचे फिर डुबकी लगा फिर पानी के अंदर पागल हो गया पानी का अंदर में भी है ऊपर भी है फिर उठे कृष्ण पूजे तातो आपने कुछ ऐसा अस्वाभाविक कुछ देखा क्या आपको आश्चर्य और क्या बोले आपको क्या देखा सब तो जादू आप ही जानते हो फिर सब किए अक्रू कुछ महिमा दिखाए फिर उक्रू लेके मथुरा पे चलेंगे मथुरा में जाने के बाद अक्रू ने पैर पकड़ हमारा घर में चलो अभी नहीं बाद में अभी उद्यान में हम लोग रह जाएं सब जो चक जो चक्कर चल रहा है दिमाग में यह सब करना है उसका बाद फ्री होके जाएंगे अभी नहीं, नहीं जाएंगे अब जाओ कोई चिंता नहीं हम जाएंगे फिर उसका बाद इधर जो हैं ओक्रूर चले गए अपना घर में और नंद बाबा आदि सारे जाके वहाँ उपस्थित हुए जितना सारे ब्रज बालक जो हैं छोटे छोटे छोटे कृष्णों का स्वाद बलोरम भी हैं और वहाँ रह गया उद्यान में सुंदर ऐ तो है उदर में रह जाए उदरन रह गया और सुबह में नादवा कर फ्रेश करके बड़े चल देखने जाए और देखने गया और सब जो जो क्रियाक्रम किया से चंदन आदि ले पनले ले और धोबी का धोबी को बोले हमारा एक कहाँ जा रहे हो बोले राजा का दरबार में जा रहे है कपड़ा है सब बोले हम लोगों को थोड़ा कपड़ा दे दो तो कपड़ा लेंगे ग्वाल वाल हैं कपड़ा लेंगे राजे गजा ऐसा करके गाली दिए तो कृष्ण ने क्या किया हाथ के द्वारा उसका गला का दर ऐसा कर दिए और गला फूट के तोड़ दिया, क्योंकि भगवान का अपमान की ब्रजा लोग हैं उन सब कापड़ मंगा था जो भी ये सब उद्धार किए फिर उसका बाद बहुत सारे मालाकार जो माला माला जो है मालाकार को अनन्न श्री प्रदान किए माला आभूषण दिए सारे भगवान का माला दान करो तो बड़ा महिमा है जो चालू है भगवान को माला दान करे जो माला दान करे ना वो चालू है जिसका बागीचा से माला आके जाएगा ना तो वो भगवान का माला उसका माल पानी आएगा आप भी काल से माला देना शुरू कर देंगे बोला हमारी मान पानी चाहिए हैं हाँ। ऐसा करके जब गए उधर जाके भगवान चतुर्दशी का तिथि में वो तो धनुष हो इसका पहले ही कृष्ण बल्लम देखने बल जा दरबार देख के आए बाहर बाहर में घूमते कैसा मथुरा जैसे कभी देखे नहीं भगवान जो है वही तो सारा तमाम दुनिया को स्वरूप दिए हैं फिर भी ऐसा लीला नर लीला है अ चल देख के आए मैं थोड़ा कैसा सुना है बहुत सुंदर शहर अल्लाह के घूमना शुरू कर दिए अब है तो ब्रजवालक सब ब्रज ये सब ब्रजवालोक गऊ चराने वाले ग्वारिया सब इधर उधर देखने वाले क्या सुंदर है रे सब देखना शुरू कर दिया इधर उधर गए फिर जाके जहां धनुर धनुर जो है धनुक महादेव का दिया हुआ जो धनुक है वहाँ घुस गया ऐ क्यों घुस रहा है सब बाधा दिया वह जा बल्कि हटा दिया अंदर में घुसा और को उठाया ऐसे पागल आंख गन्ना है ना गन्ना गन्ना आंख आंख हैगर कैन जैसे वैसे मुछर के, के टूट दिया यार इतना आवाज हुआ कंसो का दरबार में आवाज तारे और एकदम अरे दो लड़का आया छोटा छोटा गुआरिया सब टूट दिया ऐसा किसी का हिम्मत नहीं है कल जो होगा बस खबर फैल गया हो गया उसके बाद एक कांसो ने बड़ा भारी व्यवस्था की बोले देखो इसकी किसी भी हालत से इसको मारना है दो बालक को इसको जिंदा नहीं छोड़ना बोले काम करे जब दरबार में घुसेंगे घुसने के टाइम में कुबले कुबल या हसो हाथी वो हाथी इतना पगला है कितना हाथी का ताकत उसके अंदर है किसी का हिम्मत नहीं है उस हाथी से बच के जाए तो उसको गेट में खड़ा कर दो जो कृष्ण बोलम घुसने जाए तो उसको कुचल के मार दे तो उस डर व्यवस्था किए ज़्यादा बात बताने का टाइम नहीं हुआ हाथियों को एकदम उद्धार कर दिए और हाथी का जो दांत है उसको उखाड़ के कांध में लेके जैसे नायक जाता है हीरो ऐसा करके घुसे असा में सब बैठा हुआ है जैसे गैलरी है ना गैलरी पूरा पूरा गैलरी जैसे इतना बड़ा जगह है वह बीच में लड़ाई करने का कर जाएगा कंसो बैठा हुआ है वहां रस सिंहासन में उसका लिए अलग सिंहासन है अब जो दो लड़का ऐसा करके घुसे पतला पतला बोली ये कौन है इस ये तो से लड़का वो हाथी का ओ कु हाथी को मर दिया हाय राम ये तो सतनास करे ये तो इतना पावर है इसका दो हाथी लेके ऐसा हाथी का दांत दोनों में लेके घुसे और सौंदर्य कितना सुंदर है हाथी का उसको जो बद कर दिया वो सब करके फिर घुसे अब जब घुसे तमाम वो जो घूस रहे हैं कृष्ण बलराम तमाम सब बैठे हुए हैं जो जो जो मातृस्थानियाँ जो मैया जैसा है उम्र वाली वो लोग एक दर्शन कर रहे हैं जिनकी उम्र कम है मथुरा का रमणी समाज वो भी देख रहे हैं वो बाकी नंद बाबा आदि सब बाबा सब देख रहे हैं बाकी चानूर मुस्टिक जो लड़ाई करने के लिए उसको कुचल डालेंगे वो भी देख रहे हैं अभी बात ये है जो हम जैसे आपको उदाहरण दिए थे आप याद करके देखो एक दिन ऐसा उदाहरण दिए थे एक हीरा इधर रखे हैं ये हीरा को जब इधर से ये ये बोले पीला रंग आ रहा है इधर से ये देखे ये बोले लाल रंग आ रहा है उधर से वो देखे वो बोले नीला रंग आ रहा है सब सत्य है झूठा कुछ नहीं क्योंकि ये हीरा से ही ये सब निकल रहा है ऐसा भगवान श्री कृष्ण ऐसा ही है ऐसा ही है जब मंच में जा रहा है तो चारों ओर से जो देख रहे हैं एक एक का अनुभव का अनुसार इनके दर्शन की जो तरीका है एक एक तरीका का इसका जैसा जैसा जिसका जैसा जैसा भाव है उसी का मुताबिक कृष्ण को देख रहे हैं वो कैसा ये बताना चाहिए जरूर मल्लांसरे नरवरोस्त्रीना स्मूर्तिमा सज्जन असताभुज शास्ता स पितर शिशु मितुर्भोजपतिर्रार विदुषा तथ्यम परम परमयोगीना वृषीण पर साज क्या कौन कैसे कैसे भाव लेकर देख रहा है जल्दी सुनो क्योंकि समय नहीं है मल्लानम असन निणाम मल्लानम असनिर्णाम मान जो मल्ल युद्ध करने वाले वो जो है चानुरमुसिंह वो देखते हैं कि वज्र आ रहे मल्लानम असनी मल्लानम असनिर निम जैसे ऊपर से विद्युत चमकता है आता ऐसा देखता है बापरे और नरवर श्री नाम जो स्त्री जो जो कम उम्र वाली सब देखते नरोवरो श्रेष्ठ पुरुषोत्तम जो है यही है देखना है तो इसको ही देखना है प्रेम करना है तो इसको ही करना है और किसको करे बात तो सही बताए इसमें तो कोई व्यविचार है नहीं हमने कल भी बता दिया कृष्ण का बारे में आपका जो भी भाव है इसमें व्यविचार नहीं आए लेकिन आपका भाव बाबा दुनिया का किसी का लिए आ जाए कुछ दूसरा भाव इसमें आपका व्यविचार आ जाएगा किष्णु का ऊपर आपका कोई भी भाव आ जाए व्यविचार नहीं व्याचार नहीं हो तो नरोवरोम है। नरो है, हैं मल्लानम अशनल नीनाम नरोवरो मल्लानम जो मल्लो है मल्लानम अशनल और नीनाम जो साधारण मनुष्य है वो देखते हैं नरोवरो है अस्त्री जाति क्या देख रही है मरो मूर्ति साक्षात कामदेव ध्यान से सुनो मल्लो जो युद्ध करने के चारुण मस्जिद ये लोग देखते हैं जैसा वज्र जैसा विद्युत चमक चमकवे ऐसा गंभीर आश्चर्य ये आए तो हमारा लिए खतरा भी है मल्ला नाम असनील नीनाम नरोवरो जितना सारे आदमी बैठा हुआ है आदमी सब वो देख रहे हैं नरोवरो में इतना सुंदर मानुष जिंद कभी भी संभव नहीं है और स्त्री जाति क्या देख रही है मतलब जो कम उर्वा वाली स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान ये साक्षात कामदेव हैं इसको देख के अंदर खुबित हो जाता है पाना चाहिए ऐसा मापिक पुरुष जिसको प्राप्ति होने के बाद और जिंदगी में कोई खुदा नहीं रहेगा गोपानम सज्जनों गोपा है जो गोप गो, बालक जो हैं छोटे छोटे तो ये तो हमारा अपना आदमी सौखा है गोपानाम गोप जितना है और जितना सारे गोप है छोटे बड़े सब है नंद बाबा आदि सब हैं गोपानम सज्जनों अस्वतम हैं हैं गोपानम सज्जनों गोप जितना है वो बोल रहे हमारा अपना आदमी है अस्वताम खितिभुजाम असत जो है इसका लिए खतु हुई ऐसे पृथ्वी में शासन करने वाला जो है ऐसा ही शास्त्रा खितिभुजाम शास्त्रा पृथ्वी में जो शास्त्री दे पालन करके मैं शास्त्री देता है शास्त्रता सौ पितुरु नंद बाबा आदि जितना सारे उम्र वाले हैं सब सोचते ये तो बच्चा है मेरा लाला है बच्चा और मितुर भोज पतेर भोजपत जे कौन बैठे हैं वो देखते हैं साक्षात मितु आ रहा है मेरा सन जमराज मितुर भोज पतेर बिडार विदुष व्यक्ति विद्वान व्यक्ति इसका भाव कुछ और है अ परम योगी नाम योगी गणे के लिए परम तत्व वस्तु है बड़ा आश्चर्य की भाव है अविद्वजन पक्षे विराट स्वरूप जन जो है इनके लिए क्या है विरार विदुषम आ तत्वम परम जोगी नाम जोगियों के लिए परम तत्व वस्तु है वंशियों जो कुछ है वो बोलते पर देवता ये परिधि तो इतना सारे जितना सारे दर्शन करने वाले हैं सबको क्या एक एक एक-एक अंतर -एक का भाव है इसी मुताबिक दर्शन का क्रिया हो रहा है अभी सारे जितना सारे व्यक्ति है विशेष करके जो रमणी ये लोग बोलते हैं कंको इसको मल्ल युद्ध के लिए चानुरमुष्टिक ये लोगों के लिए बुलाई तो बड़ा आना है कंको बड़ा बदमाश है क्योंकि कंसों का आक्यल नहीं है मल्ल युद्ध करना है तो हैं जैसा अपना अपना समान होना चाहिए ये तो ये ऐसा अड्डा काड्डा ऐसा ओसूर जैसा इसका साथ कमल शरीर वाले कृष्ण बलराम माखन का माभिक शरीर भी होता है काल का लड़का बच्चा है बड़ा राजा बड़ा आधार्मिक है राजा ये लड़ाना क्यों चाहते हैं ये तो उचित नहीं है और जो भी हो तो राजा ही है उन्होंने कर दिया फिर उसका बाद लड़ाई होना शुरू कर दिया लड़ाई बोलाओ चानु मुस्टि बोले अरे तुम बच्चा नहीं हो कृष्ण वाला बोला हम तो बच्चा काल का बच्चा है तुम हमारा साथ क्या लड़ोगे तो उचित नहीं है हा तुम काल का बच्चा हो हमारा खबर है जितना सारे पूछना है ओगा बकासुर यह सब बच्चा बच्चा ये मर सके हम सब जाने आपका बच्चापन आओ लड़ो अब लड़ाई शुरू कर दिया चानून मुस्टिक एक एक एक कृष्ण लड़ाई करना शुरू कर दिया और लड़ाई और बाजा बाजा, बाजा, बाजा नहीं लगे जैसे वो खेलकूद हो रहा है लेकिन असली अस्तित्व तो खेलकूद नहीं है कंसों का मोटिव है मारना वो प्रमाण करना चाहते हैं जब हम खेलकूद में मर गया हम क्या करें खेलकूद में मर ही सकता है।, है और बाजा बज रहा है उस टाइम यहाँ बलराम मुष्टिक को अचान को कृष्ण एकदम पटक दिया और हम ज़्यादा बात नहीं बोलेंगे उसके बाद बाकी जो हैं सब आने लगे ये भी लड़ाई करने आए हैं, हैं। मुष्टिक कूट सॉल हैं तोसलोक सब ये सब आए एकदम लड़ाई करने के लिए सबको सबको खत्म कर दिए उसके बाद कंसों का टेंशन और बढ़ गया और पसीना नहीं लगे ये सब इसको मार दिया ये तो प्रिव्यूमन में कोई नहीं है ये को मारे ये बच्चा दोनों मर दिया अरे राम हमारा तो मौत आ ही गया तो क्या करे और कांसो ने चिल्लाया बंद करो बाजा बंद करो बाजा और वो जो बजा बजा जोत थे वो समझे कि राजा ने जोर से बजाने बोल रहा है और जोर बजाए अरे बंद करो बंद करो भगवान और वो सोच रहा है भजा बजाने वाला और कंसो खुशी हुआ है लड़ाई बच्चा तो ना धूम धूम जोर से बजाने लगी कोई समझ ही नहीं आ रहा कंसक बोल रहा है कंसक क्या बोल रहा है समझ ही नहीं आ रहा है तो कृष्ण ने क्या किया वो बदमाश का एकदम पसीना आने लगे हा ये क्या करे इसको सबको बोला मारो मारो हम मारे ठीक है कृष्ण छलंग लगाकर सिंगासन का ऊपर सिंगा उठा उसको उसका बाल को पकड़ा पार के उधारने के एकदम नीचे पटक दिया एकदम डाके एकदम मामा जी को एकदम धामाजी कर दिया धाम में पास मामा जी को भेज दिया एकदम धाम में कृष्ण जब मर गया तो इनके जो पत्नी है औ प्राप्ति बड़ा दुखी बन के ओ एकदम फूलते हुए एकदम गए पिताजी का पास पिताजी कौन है जरासंध है जरासंध पिताजी पिताजी ऐसा ऐसा हुआ है दमात को मर डाला अच्छा मत को मार डाला कौन ओ ये तो है ही काया ठीक है हम देखेंगे चल अब क्या किया जमर तो किया जमा ऐसा सब हुआ उसका जो साम्परायिक क्रियाक्रम जो है मरने का बाद सब कर दिए और इसका बाद सारे ये जो है सुंदर अब फिर ये तो मल्ला वर्णन चानुर्मुष्टिक सब हो गया ऐसा सब उद्धार और वसुदेव देव की भगवान का माया के द्वारा अभिभूत हो गए जाने स्टॉप करने लगे उसके बाद वो सोचे कृष्ण, क्योंकि अब तो कंसो नहीं है अब जेलखाना से मुक्त कर दिया जेलखाना में गया तो बड़ा बड़ा भयभीत हो गया बोले हे पिता माता हमको क्षमा कर हम लोगों क्षमा करना जब से जन्म हुआ है कंसो का डर से हम ब्रजभूमि में चले गए आप पिता माता का सेब तो सेवा तो हमसे हुआ नहीं कुछ इसका लिए जितना सारा अपराध है क्षमा कर देना ऐसा ऐसा बोलना शुरू कर दिया और वसुदेव देवी के अंदर तो प्रभाव है तो भगवान है साक्षात साक्षात भगवान है ये अनुभव आ रहा है इसके बाद संधिपुनि मुनि का उधर कृष्ण बलराम को शिक्षा विद्या तरंग चराने के लिए शिक्षा तरंग चराने के लिए भेज दिया गया संदिपुनि मुनि का उधर गए संधिपुनि मुनि का घर में और गुरु का गृह में रहना का नियम है विद्या शिक्षा करने के लिए ब्रह्म और उधर चौसठ दिनों में चौसठ कला विद्या को आयत कर लिया क्योंकि है तो भगवान लेकिन गुरु का पास जैसे विनम्रभाव के सुनना चाहिए जैसे गुरु आग का पालन करना चाहिए वैसा ही किया गुरु का साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए वैसा ही किया गुरु जी ने बड़ा प्रसन्न हुए और बड़ा आशीर्वाद दिए चौसठी दिन का बाद कृष्ण बलराम गुरु जी को दक्षिणा दिए क्योंकि नियम है गुरु जी का चरण में अपराकित विद्या को लाभ करो को भी जगत में भी विद्या लाभ करो जगत का विद्या तो भी गुरु दक्षिणा देना जरूरी है अब दोखिना क्या दे गुरुजी को पूछे गुरु पत्नी ने बताई क्यों हमको हमारा एक लड़का था बड़े बड़ा जवान वो सब उसको मर गया वो आप उसको प्रदान करो और किस्णों ढूंढते हुए गए जौनपुरी में इधर उधर सारे ढूंढते हुए गए शंखसुर अंदर में है वहां से उसको वध करके वहाँ से उसका जो पाँच जन शंखों लिए पुत्र को वापस दिए अर्थात गुरु दक्षिणा में गुरु जी का पुत्र को ही लाके दिए पंचा असुर बध जमपुरु फिर उधर देखे पुत्र तो नहीं है समुन्द्र का अंदर गए पहले जाके देखे नहीं है और फिर कहाँ गया वो तो मर दिया उसका बाद उसको ले आ पंच जनों फिर जौमपुरी गए जौनपुरी जाके शंख बजाए श्री जमराज महाराज पूछे बोले ये इधर संदीप महरे हमारा गुरुजी जी है उनके लड़का को आप लाए उसको दे दो वापस बड़ा पूजन किए दे दिए इसके बाद इसके बाद किया हुआ अब वापस आए वापस आए वापस आने के बाद अभी यहाँ जो मथुरा में अभी तो अभी ये बात को जैले पहले जो शुरू किया था उसको हम व्याख्या कर पाए ये दीनदनाथ मथुरा नाथ कदा बल कसोक का यहां जो माधविंदु बुरी बात हे मथुरा नाथ बोल के चिल्ला रहे है कि क्या कारण है महाराज कृष्ण तो नंदनंदन कृष्ण है मथुरानाथ बोलने का कर क्या कारण है पहली हम शुरुआत में बोले ये जो कृष्ण चले गए मथुरा ये विरोह यंत्र इसका अनुभव हो रहा है ब्रज ब्रजगोपियों का माफी राधा रानी का माँ ब्रजगोपियों का माफी तो इन जनरल हो गया साक्षात राधा रानी का जो बाणी स्पूर्ति हुए वही बाणी माधवेन्द्रपुरी जी का जवान पे आए अब तो मथुरा में चले गए मथुरा में जाने के बाद हम तो इधर ब्रज गोपी हैं कंडा थापते हैं गौ माता का सेवा करते हमारा क्या वैल्यू है आओ मथुरा में गए शिक्षित रमणी है अभिमान है प्रेम की बात ये हमारा की याद आएगा वहां गए मथुरा में कितना सारे शिक्षित रमणी है उसका चाल बोल कितना ऊंचा है शायद उसी में फंस गया और चलो ऐसा रोते रोते अभि, अभिमान के द्वारा ये शब्द हो गए ओ दीनदयाल अब तो तुम मथुरानाथ बन गए हो अब तो हम लोगों को भूल गए हो तुमकी ब्रज की ब्रज की तुम एकदम मणि हो ब्रज भूमि तुमको छोड़कर कोई सोच ही नहीं सकता अब तुम हम लोगों को छोड़ चले गए हो आने का बात ही नहीं करते हो बोल के गए हो कि आ जाएंगे जल्दी आ जल्दी आ जाएंगे कोई बात नहीं आ ऐसा बोले कि आज गया काली आ जाएगा गोपियों ने मान लिया बाद में देखा गया तो आया नहीं फिर उधार से जो खबर आते रहे खबर तो आते रहे क्योंकि आया नंदबाबा आया क्योंकि धनुजोग्य होने का बाद सब कुछ हो जाने का बात ये मल्ला युद्ध कृष्ण ने बोले हे पिताजी हंद महाराज बोले आ गुप को ये तुम लोग एक काम करो तुम लोग जाओ हम थोड़ा दिन बाद आ रहे हैं नंदवाओ तो अज्ञान हो गया क्या बात है ऐसा तो बात नहीं था हमारे साथ आए हमारे साथ लाला चले बोले थोड़ा काम बाकी है इधर आप जाओ थोड़ा आ रहे हैं बोल के जोर जबरस्ती भेज दिया अब रोते रोते सब आ गए खबर तो मिल ही गया सब इसलिए अभिमान के द्वारा बोल रहे आप तो तुम मथुरानाथ बन गए मथुरा नाथ और इसलिए मथुरानाथ नाथ तारिका जब जाएगा तारिका यही कारण ये यह अभिमान के द्वारा माथुर विरोह अभी ये जो शब्द जो हम कह था बहुपात का ये माने आपको समझ में आ रहा है माथुर विरोह ब्रजवासी गणों का सेवा करना माथुर विरोह ब्रजवासी गणों का सेवा करना हमारा जिंदगी का मकसद है माथुर विरोखन मथुरानाथ का विरोह भी जो जल रहा है इनके चरण का थोड़ा सेवा कर दे ये मेरा मकसद है समझ में आया अभी सीधा ये गौड़ी का गौड़ मट का भजन का गौरिया भजन का गुप्त रहस्य है अभी बहुत दिन हो गया खुद तो झूठा तो बोला ही है झूठा कहीं का अब झूठा बोल दिया अभी जाना तो संभव नहीं बहुत काम बाकी है उसके बाद कृष्णों ने सोचा क्योंकि अंदर में तो बहुत जलन हो रहा है एक कहां ब्रजभूमि ब्रजभूमि का प्रेम और कहां इधर लेकिन क्या करें आना तो पड़ेगा जरूर काम है सेवा है श्री से सुखदेव उबाचो किश्नों ने चिंता विष्णु भगवान ने चिंतन किए एक काम करें अगर हम इधर से कोई खबर ना भेजे खोद खोद अगर चिट्ठी ना भेजे अभी तो जाना संभव नहीं खोद अगर चिट्ठी ना भेजे तो ये लोग शायद मर जाएगा जसोदा मैया का जो हालत है ब्रज नंदराज का जो हालत है जब से गए नंद लाला तब से जसोदा मैया खाया भी नहीं अच्छा जोर जबरस्ती को मुख में डाल दिया खा ले क्या कर गया लाला गया तो सब गया अब कुछ नहीं है कुछ बचा नहीं अभी इधर जो है भगवान श्री कृष्णो उधो जी को उधो जी आपको बताए बड़ा अंतरंग भक्त है उधोज जी अंतरंग भक्त तो है ही है उधव जी भगवान श्री कृष्ण को ऐसा भजन किए कि ये शरीर के द्वारा ही भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप को प्राप्त कर लिए मतलब दूर से किसी ने देखे उधो जी को तो सोचे कृष्ण ही आए हैं बगल में आए तो अलग बात है क्योंकि कस्तुब मुनि है हप थोड़ा लेकिन दूर से देखे तो पक्का एकदम कृष्ण है क्योंकि कृष्ण का ही बास अलंकार जितना सारे हैं वो उद्धव जी व्यवहार करते थे कृष्ण का जितना कपड़ा है कितना कृष्णों का जितना कपड़ा छोड़ दिया गया कपड़ा पहने के नहीं जितना सारे जितना सारे गहना है सब पहनते थे उद्धव जी और फिर इसका बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वृशीणी कृष्ण सो दखा शिष्य बृहस्पतिह साक्षा उद्धव बुद्धि सप्तम क्या बताए सुखदेव जी बताए क्या क्या विशेषण दिया देखो वृषिम प्रवरो मंत्री मंत्री किसको बोलते हैं जो मंत्रणा देते हैं जब किसी समस्या हुआ मंत्रणा करे अबीनम प्रवरो प्रोवर प्रकृष्ट रूपे बरो मन श्रेष्ठ हो वृषि वृषि वंश ऋषिना प्रवरामती और कृष्णस्व द्वैतो सखा शिल भक्ति द्वैत तो माधव गो तो सीमा मतलब अत्यंत प्रिय माधव का जो अत्यंत प्रिय है उनका नाम है शिल भक्ति द्वैतो माधव गोसैमान इसका बारे में हम रात का टाइम में जाने का पहले एक डेढ़ घंटा गौरकिशोर बाबा और इनके बारे में महापुरुष के बारे में हमारे पवित्र करने के लिए चर्चा जरूर करेंगे परमंति हे दैतो सखा और शिष्यो बृहस्पति है किसका शिष्य है साक्षात बृहस्पति का शिष्य है हैं साक्षात उद्धव बुद्धि सप्तम बुद्धि सप्तम हो बुद्धिमान इसका मापिक और कोई नहीं बुद्धि सत्तम हो बुद्धि में सत सतोतरो सप्तमो हैं बुद्धि में ग्रेड रुटेन पॉजिटिव कंपैरेटिव कंपरेटिव सुपरिटिव है है? एकदम एक्सट्रीम बुद्धि कि क्या किया कृष्ण ने तम भगवान भगवान भक्तों में कांतिनम कचित गृहित पानीन पानी प्रपन्न आरती हरो हरोहरि हाथों में हाथ उद्धव को बसे बैठाया बराबरी ऐसा नहीं कि नीचे बैठो और उसका हाथ को अपना हाथ में लिए उधव का हाथ में ले बड़ा प्रेम से अपना गभीर जो जंत्रणा है अपना जो बिह यंत्रणा इसको इसका ही सामने खोला जाए क्योंकि और क्या है सब तो ब्रज बालक उधर है हमारा दोस्त ब्रजभूमि में रह गया इधर तो एक है उद्धव जी उद्धव का सामने कोई भी चीज़ हमारा छुपा नहीं रहता ऐसे तो शास्त्रों का विचार कृष्णा ने बताया जो गुरु स्निग्धस्व शिष्य गुरो गुज्जम अभी उठो जो पक्का शिष्य है गुरुदेव का स्निग्ध शिष्य इस सिग्ध शिष्यों का व्याख्या हमने बहुत जगह किए हैं स्निग्ध शिष्य गुरु का चरण में बहुत आदमी दिखा लेते हैं लेकिन सबका स्थिति एक नहीं है किसी को गुरुजी अंतरंग सब भाव बोध लेते जैसे माधवेंदुपुरी पाद जी ईश्वरपुरी पाद को बोल दिए बोल दिया न ईश्वरपुरीपात को सब कुछ दे दी आलिंगन करके बोले मेरा जो कुछ भी है तेरा सब होगा सब प्रेम संपत्ति जितना संपत्ति मधुबेन्द्रपुरीपाद जी के हृदय में ईश्वरपुरीपात को दे देिन रामचंद्रपुरी जो है गुरु गुरु वैष्णव का दो किस्म का स्वरूप हो, होता है दो टाइप एक अनुग्रह और अनुग्रह करे वो भी अच्छा है और निग्रह शास्त्री दे वो भी अच्छा है लेकिन यहां जो रामचंद्र का बात ये दोनों में एक भी नहीं ना तो अनुग्रह ना निग्रह क्यों वो गुरु चरण में ऐसा अपराध किया गुरुजी बोले तेरा मुख देखने का बाद हमारा गति खराब होगा तू भाग यहां से तोरे देखले ले मोरी ले मोर असद गति हो तेरे तोरे को देख के मरने से असदगति हो तू वाह गुरुचरण में अपराध किया क्यों गुरु को उपदेश दिया क्यों रो रहे हो आप तो ब्रह्म हो ब्रह्मचिंतन करो ता ए जो बोला माधवेंद्र बहुत गुस्सा और भाग वो जो त्याग दिया शिष्य को इसे क्या हुआ उसका अंदर में बासना पैदा हुआ और चैतन्य महाप्रभु का दोष भी अंतिम में वैष्णव का दोष देखते देखते क्या होता है अंतिम में जाके भगवान का दोष भगवान का साक्षात भगवान का भी दोष दिखने लग जाता है ऐसा स्थिति है तो ये जो गुप्त रहस्य है ये तो दोस्त मानते हैं किश्नो आर गुरु तत्वों में हमने बताया स्निग्धो शिष्य कौन है प्रोपा जी ने व्याख्या किया स्निग्धो शिष्य वो है जो गुरु जी का तमाम सिद्धांतों मन की भाप गुप्तों सारे उनका समझ में आता है पूरा सिद्धांत मतलब गुरु जी जाए उसके बाद उसको रखा जाए तो जैसे मानों लगेगा गुरु जी है मेरा बात समझ में आए जैसे इसीलिए भक्तिवल्लभ चित्तुर्वशी महाराज के बारे में माधव गुस्से बोल के गए थे ये जो तीर्थ महाराज जी इसको समझ लेना मैं ही खोद हूं अब आप, आपको अगर उल्टा बुद्धि हो तो क्या होगा मैं खूद महाराज बनके मैं हूं अब तुम क्या करोगे इसमें हिम्मत है कुछ करने का अब यहां क्या बताए स्निग्धो शिष्य का सिंटम आपको मालूम है अब आप कभी आपको गलती नहीं होगा क्यों स्निग्धो क्या है जो गुरु का गुरु वैष्णव का तमाम अंतर का गुप्त भाव को अपना हिंदर में धारण कर सकते जो जो गुरुजी जी बताए सिद्धांतों या उनकी मन की भाव सारे हृदय में धारण करके रखें, इसको सिग्धो शिष्य सिद्धिष्यु तो ये नहीं किसको गुरुजी बोला गुरुजी जी का साथ बहुत रहा सोया ये सब सिग्धो शिष्य ऐसा श्री का सिंटम गुरु वैष्णव बोल सकता है जो भी है तमाहो भगवान पृष्ठ भक्त में कांती नम कचित गृही ता पानी ना पानीम प्रपण्यारती हरोहरि प्रपण्यार्ति हरोहरि हरो क्या बता रहे उद्धव को हाथों में हाथ लेकर बोले सखा एक बात सुनो गच्छत गच्छोभव ब्रजम सौम्यो पित्रोनो प्रतिमा बहन ब्रज में सारे मरने वाला है हम जो आगे हैं इधर सारे मर जाएगा वो जी नहीं रहेगा, जिएगा नहीं वो दब तुम्हें काप करो तुमको जाना पड़ेगा जाओ उधर गच्छोद भो ब्रजम सौम्य ये सोम्य बताया ना इसीलिए हम ये ये कथा को चर्चा किया ये तो करने का दरकार नहीं था ये जो सोम्य बताया सोम्य का मतलब सोबार अंग्रेजी में सो अंग्रेजी का शब्द बोले ये भी खराब है क्यों ये जो सोवर बोला है अंग्रेजी में ये सोमो के साथ मिलेगा नहीं सिलाभक्ति वाले तीर्थ बोलते थे विदेश हम लोग हम भी ये बोलते हैं विदेशी जो जिसको फिलोसोफी बोलते हैं ये हमारा गौरी दर्शन नहीं है हम अगर फिलोसोफी बोलते हैं इसमें कमी रह जाएगा बहुत कमी हमारा गौरी दर्शन है वास्तव दर्शन जो अनुभव करे वही दर्शन करें यह हमारा गौरी दर्शन है फिलोसॉफी शब्द हम यूज करना नहीं चाहते लेकिन कोई भी ट्रांसलेट करने जाए तो फिलोसफी शोर के तो कोई बात है नहीं। ही नहीं वही कर ला ब रहेगा सिर्फ बेनोदेव गोसाई महाराज जी सॉरी छोड़ने का पहले रसामृत सिंधु को अंग्रेजी में अनुवाद करने का प्रचेषा किए उनका अंग्रेजी बड़ा अच्छा था ब्रिटिश लोग ऑक्सफोर्ड से पास को पास किया हुआ व्यक्ति भी उसका साथ बराबरी नहीं कर सकते उन्होंने एक खंडो प्रकाश किए उसके बाद शरीर शांत हो गया बाकी खंडो प्रकाश नहीं हुआ टूटा हुआ वो भी हमारा पास है <laughs> जितना सर इीज तो बोले गच्छुद ब्रुजम सौम्य सौम्य बता दिया मतलब सौम्य है तभी ना इनका सामने इतना गोपन बात को कह रहे हैं बाकी आदमी को तो बाहर का ये सब बात गोपनीय बात नहीं कहे संभव नहीं गच्छुद ब्रजम सौम्य पित्रो नौ प्रतिमा बहन पहले तो बोला पिता माता बुजुर्गो का हमारा पिता माता जशोतमयी और नंदोबा इनका फिर बाद में नेक्स्ट लाइन में गोपनीय बात को गोपी नाम मतगा मत संदेश हो गोपियों का पास जाना जरूरी है वो मर, मरने वाले एकदम तो हालत खराब हो गया गोपिया नाम, नाम मत व्योगा हमारा वियोग के द्वारा हमारा बिछरने का साथ साथ ये लोग अनंत सागर में गिरी कौन सी सागर विराह का सागर जंत्र दिन भोर एकदम जलन हो रहा है सांप काटने से उतना जलन नहीं है आपको विश्वास नहीं होगा जड़ जगत का किसी दार्शनिक ने बताएं जड़ जगत का दार्शनिक इसका भाव हम उठाना नहीं चाहिए लेकिन कहे इसलिए थोड़ा अकेल हो जाए अक्केल हो जाए जड़ जगत का दार्शनिक का क्या अनुभव है कि जो की जातोना विषे बुझी बेसे किसे विष का जातना क्या है वो कैसे समझेगा जिसको सांप ने काटा है वही जानता है बाकी आदमी उसका जितना ही प्यारा हो विष का जो जलन है वो कभी भी अनुभव नहीं कर सके की जतना तो विषे बूझी वे से किसे विष में क्या जलन है ये तो जिसको काटा है वही जानता है ये विरोह जंत्रणा क्या है ये कृष्णों का अनुभव है कृष्ण बोल रहा अभी जाओ हमारा खबर उधर जाओ खबर लेके जाओ ये खबर लेके अभी जल्दी जाओ भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा प्रेरणा दिए बहुत सारे बात हैं और कुछ गुप्तो राज रहस्य को खोले हैं देखो ऐसा नहीं सोचना क्योंकि ये सारे गोपियों से सा लड़कियों का पास दो चार दिनों में जो सब गुप्त रहस्य हमने कहे हैं ये सुनना बड़ा जरूरी किसी भी जायगा ये गुप्त रहस्य जैसा चर्चा किए एक भी जायगा दिखा दो ये चर्चा हुआ क्योंकि आपका अंदर का जो काम है उसको उठाकर ऑपरेशन को फेंकने के लिए बताएं तभी हमारा साहस है नहीं तो पिछले तीन चार दिनों से जो चर्चा हो रहा है बड़ा गंभीर यहां बता रहे हैं उद्धव का तो ऐसा कोई भाव है ही नहीं अच्छा भाव है फिर भी भगवान से सिंह उसमें सावधान करने देखो तो आ, वो गोपी जो हैं गोपियों ने ता मन मनस का मत प्राणा मदर से त्यक्त दो का मामे वोहितम पृष्ठम आत्मनम मन गोपियों ने मेरे को हृदय में ऐसा भर के रखे है तो इसको काट के भी अलग नहीं कर सकेंगे मन मनस का हमारा चिंतन में डूबे रहते हैं शोध बोध किसी भी समय सास ने बोला ए बहू दही को मंथन कर जल्दी जल्दी कर अब समय नहीं है वो क्या किए पानी पानी है पानी का जो गड़ा है पानी रखा हुआ उसमें अब दोही डाले तब ना उसको पानी था पानी को फेंक उसके बाद दोही लगा फिर मन कर और पानी को घोलने लगे ऐसा कर और सास आगे बोले इसका दिमाग खराब हो गया क्या है पानी को ऐसा ऐसा करने लगे तू तो? पानी से मखन उठरेगा क्या इसमें पता चल जाता इसका मन किसी दूसरा जगह है जरूर पर पुरुषों में है ऐसा करके पकड़ लेते थे अमे वित्रृष्ठम आत्मनम मनसागत इसका भाव हम कह नहीं सके हमारा लिए कुछ भी कर सके शरीर भी छोड़ दे तमाम दुनिया का सम्मान इज्जत या जितना सारे चर्चा करने लगे ये किया ये देखो देखो क्या क्या सब ठीक है जिसको बार जिसका बारे में उधव जी अंतिम में ब्रजभूमि से आने के में रो रोते रोते क्या बताए वही तो हमने पहले शुरुआत में बताया आशा महो चरण रेनु भेजू मुकुंद बिन्दा बने किम जो श्रुति स्थिति सारे जिस मार्ग को अन्वेषण करते का पास जाने का चैतन्य मापो सारे प्रमाण किए चैतन्य चैतन थे वेद उपनिषद सबका लक्ष्य कृष्ण को दिखाना वही देखो कृष्ण ये दिखाना है वेद विदान तो सब कोई का अब इसके बाद भी अगर कृष्ण नहीं दिखे क्या ये प्राण कैसे धारण करेंगी ये गोपियों इसे जाओ तुम उसके बाद बादलब उसके बाद सुबह होते ही उधव जी रथ सजाए और रथ को उठे जो जो लेना है सब लेके चिठी विठी सब लेके अब चले अब जाने का बाद ढल गए वहां पहुंचे कहां नंदो ब्रजो में नंद महाराज का वहां अर्थात वृंदावन में ये वृंदावन है आप तो शहर को आप वृंदावन बोलते पूरा यहां पहुंचे अरे सारे अब शाम ढल गया उस टाइम में कृष्ण का चरण चिन्हों देखे ऐसा करे सब कृष्ण बलराम सारे इनको लेके घर में गए ऊपर में बड़ा भारी अभिवादन किए परम आनंद के द्वारा क्योंकि ऐह कृष्ण अभी तो क्रू का बारे में बताया था हमने भूल के हम चिंता में आ गया उल्टा कृष्ण बल्लाम तो चले गए मथुरा ये आए अभी इसके बाद सारे नंदबाबा के घर में गए नंदबाबा जशोदा माँ इनको इतना प्यार किया कि उद्धव को देख के लगा कि लड़का का थोड़ा अनुभव आया आया जो भी हैं बैठाएं है, सब कुछ पूजन जी किए पूरा रात चर्चा करने लगे क्या कारण है किससे आए सब कुछ सब फिर उसका बाद परमण परमण्व खीर रस ये खीर ये उद्धव जी को पहले खिलाए विश्राम किए फिर खीर खिलाए उसका बाद बातें करने लगे उद्धव जी नंद महाराज और यशवा मैया आदि जिस सब विरह यंत्र है इसको सुलझाने के लिए बहुत तर्क दे रहे हैं अब तो ये तो आपका परात्पर अखिलेश्वर परात्पर अखिलेश्वर अनंत ब्रह्मांडों का मालिक है ये आपके लड़का बन के आए हैं कहाँ सौभाग्य है आपका आपका दुख की क्या बात है ये तत्वों को आप चिंता करो ये तो साक्षात कृष्ण है भगवान तो नंद महाराज रोने लगे ये बात सुनकर हरे उधो तेरा कृष्णो साक्षात भगवान है अच्छा ठीक है आपका भगवान भी है तो भी मान लिया एक कृष्ण का चरण में ही हमारा मन को लगे रहे ऐसा तो बेटा बन के है ही है नंदमारा तो सोच ही नहीं सकता ये हमारा बेटा है लाला है अगर उधो तेरा जुक्ति ये है कि पर सा क्या क्या बड़ा बड़ा आपते बता दिया ये है ओ है तू है ठीक है लेकिन जो भी है ये कृष्ण का ही चरण में, में मेरा मन लगन होके रहे और दूसरे जगह ना जाए अब वो बोल के गए हैं अभी आएंगे तो आए नहीं हैं अब क्या करे हम लोग कब देखेंगे वो सुंदर सुभ्रु सुविंद भगवान का काल भी बताया था ना आज भी गौशाला में छोड़ा कृष्ण छोड़ के पर्वतत्व और कुछ नहीं है और कुछ नहीं है फिर उसके बाद ये सब चर्चा करते हुए जब सुबह हुए तो उद्धव जी थोड़ा बाहर आए नंद महाराज के घर का बाहर आके थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इधर उधर देखने लगे देखिये ब्रजभूमि का अस्पुत जो सौंदर्य है सारे घर घर में प्रदीप जल रहे हैं दीपक जल रहे हैं और सारे घर घर में क्या हो रहा है दुधि मंथन हो रहा है आवाज हो रहा है और गोपियों का जो कंकन है सारे झुमक झुमक चल रहे हैं और सारे भगवान श्री कृष्णों का जो बाल लीला है किसी का उम्र वाली तो बाल लीला नहीं तो दूसरे लीला को चर्चा कर दूसरा लीला का भगवान श्री कृष्णों का, का लीला का गायन कर रहे हैं और दधि द्वधिमंथन कर रहे हैं उधो जी देखिये सब घर में ऐसा जैसे कृष्ण का संगीत आ रहा है गाना और उसके बाद सन्नाटा है ना कोई आवाज नहीं है तो उसमें ये आवाज को प्रकोट दिखाई देता सुंदर और घर घर में प्रदीप चल रहे हैं, फिर सुबह होने के बाद ही सब जब बाहर आए देखे नंद महाराज का इधर फिर से कहां से आए भाई एक तो क्रूर आए थे और क्रूर क्रूर नहीं आए थे और तो कृष्ण को लेके गए शायद कृष्ण के क्या वापस देने के लिए आए आ ना ना ना ये हो ही नहीं सकता कृष्ण आने तो हंगामा मच जाएगा कुछ दूसरा कोई व्यक्ति आया शायद अ चलो देखे सारे नंदा महाराज का उधर घर में भीड़ लग गया कौन आए कौन किसका है सब चर्चा शुरू हो गया बात में उधो जी का साथ इन लोगों का चर्चा हुआ उधो जी सब कोई का साथ मिले जितना सारे बुज हैं मैंने ग्वारी सीता छोटे छोटे भगवान श्री कृष्ण का दोस्त हैं सारे बंधुओं के साथ किए फिर उसके बाद गोपियों का साथ बात गोपियों का साथ जो बात है वह अभी जो ज्ञान गुद्री बोल रहे हूँ उसका नाम ज्ञान गुदरी ज्ञानगुद्री कहाँ है वृंदावन में गोपेश्वर से आगे गोदा मंदिर जो लाला बाबे का मंदिर आपने देखे हो लाला बाबू का मंदिर का पास से यहाँ एक जो तो गली गया है लंबा वो गली जहां जाके मिटे वो जगह है बड़ा एक मैदान घेर के रखे है बच्चा लोग खेलते हैं उसी को ग्ञन गुदरी बोला जाता है अभी ये बन गया है पहले ये केले का बगान था केले का बगान जमुना का स्वरूप अलग जमुना का स्वरूप अभी दिखाई नहीं पड़ता आप लोगों का नज़र में जो प्रेमी भक्त है जमुना को ऐसे ही देखते हैं जमुना का किनारे वो बगीचा केले का बगीचा उसी जगह एकांत में जाकर गोपियों का साथ क्योंकि ये जो खबर आए हैं ये खबर तो बाजार में दिखाने वाला खबर नहीं है सब जाके राधारामी उधर उपस्थित सी सारे गोपियों उधर जाके या उधो जी आए उधो जी को स्वागत किए फिर बैठाए फिर वो वो जो जगह है केले का बगान है उसको ज्ञान गुद्री बोला जाता है, है क्यों उधर उधो जी उधो जी का इतना हिम्मत है उधो जी ने गोपियों का शिक्षा दी इतना हिम्मत है गोपियों का शिक्षा दी और गोपियों जी शिक्षा दी तो वो तो सुनते रह गए और बाद में जो तर्क दिए जुक्ति दिए उसके बाद ये तो हैरान हो गया क्यों ये लोगों का जो भाव है भाव की राज्य में बहुत सारे बात है अधि भाव रूढ़ो भाव गोपियों का सब रूढ़ो भाव है लेकिन राधा रानी का अधि भाव और चैतन्य महापौ जब आए प्रकट हुए राधारानी का समय में भी जो भाव प्रकट नहीं हुए ये बड़ा हैरान की बात है इसी सब भाव को चैतन्य चैतन के समय में प्रकट हुए राधा रानी का भी ऐसा से भाव होता किसी किसी विशेष भाव है ये एक्स्ट्रा है जैसे तीन दरवाजा बंद हो अनुद्घाटो दारयम उरु अनुद्घाट दार त्रयम भित्ति उरु विलंब उच्चई कालिंगी को सुरभि मध्य पति कौन कमठकृति है कमठ कुर मानता कछुआ का मापिक छोटा हो गया इतना लंबा प्रभु अब होके ऐसा हो गया हाथ पैर सब अंदर में चला गया कमठ वी आकृति है, है? स गौरांग इसका बारे में बताएं हृदय उदयत मां मदयती रघुनाथ दास गुसाई लिखे हैं कब ये गौरांग जी हमारा गौरांग देव हमारा हृदय में ऐसा जो ऐसो भाव हमारा प्रकोट हम अनुभव कर सके जो गौरांगो महाप्रभु गंभीरा का तीन दरवाजा बंद है एकदम है? अनुघाट हैं भित्तिरु विल उच्च कालिंगी को सुरभ मध्य सुरोभे हो कमठ वकृति ही कुर्मा आकृत हो गया और फिर बाद में एक जगह देखा चैतन्य महाप्रभु का हालत है जगन्नाथ महाप्रभु का मंदिर में जहां गौमाता को ये चावल आदि बिक्री नहीं होता डाल देते हैं वहां कालिंगी को सूर्य मध्यपति तो हुआ फिर लंबा लंबा हाथ पा ऐसा जालियान जालिया ने जब पकड़े गौरंग महाप्रभु को देखे ओ बापरे भूत बोल के दौड़ लगाए भ गोसा बोले ए क्या हुआ भले वहां मत जाओ वहां भूत है भूत है कैसा भूत है लंबा लंबा आखे लंगा लंगा चरण पायर उ हमने तो सौरूभ गोसाई बोले हम भूत का मंत्र हो जाता है इधर आ जा बोले एक चप्पड़ लगा अब भूत भाग आजा वो बोले देखो हम मछली पकड़ने के लिए समुन्द्र में जाते हैं भूत पे तो ऐसे ही घूरते हैं घूमते हैं ना हम निसिंग मंत्र तो लेके जाते हैं अब ये भूत जो है नृसिंग मंत्र का भी कोई परवा नहीं है ऐसा गो गो कर रहा है सौरूप गोसाई जब खबर मिला ऐसा तो ढूंढा पूरा नीलाचल में जब ऐसा जालिया का पास खबर है क्या हुआ तेरा बोला ऐसा भूत मिला भाई भूत अरे हाँ बोला हम भूत का मंत्री जन दे मेरा पर एक थप्पड़ लगाए भूत गया ना हाँ गया अब चल ले चल कहा भूत है जब लेके गए देखे हाये राम वो हमारा प्रभु है जाल में मछुआरे ने पकड़ लिया जाल से उठाकर प्रभु का ऐसा लंबा लंबा हाथ पेड़ पागल कमा दी सारे ये हाथ जो ज्वाइंट है यहां से एकदम लंबा हो जाता ज्वाइंट खुल जाता लिखा हुआ चैतन शन ऐसा भाव है अभी ये राधा रानी जी जो महाभाव स्वरूपिणी इनको बुद्धि दे रहे कौन उद्धव जी अब वहा जो चर्चा कर रहे हैं वहां पहले तो गोपियों ने बताएं गोपियों ने देखे सुखदेव जी बताएं त्व विक्षो बच्चे उनको देख के क्या पास हुआ क्या अनुभव हुआ पहले से सुखबा जो त्वंगो कृष्णानुचरम भा नव कंज लोचनम पितांबरम पुष्कर लसद मुखा अरविंद परिमिष्ट कुंडलम अवाक सुविस्मिता को अयम ओपिच दर्शन कुतच कश्याच्युत वेशभूषण ये कौन है गोपियों ने पहला घबड़ा गया वो कौन है ये अच्युत हमारा कृष्ण जैसा वो कपड़ा है ये जितना सारे ओरामेंट है गहना सब कौन है महाराज ऐसा सुंदर पीतम्बर पुष्कर मारिम अजानुम्बित बाहु प्रलम्ब बाहुम नव कंजलोचनमस् राधा रानी पहले ही समझ गए ये कृष्ण नहीं है मेरा अंदर में स्नेहोभा आ रही है एक कृष्ण नहीं है जे से पूछ फिर आके समाचार दिए आप लोगों को कृष्णों समाचार भेजे हैं हम गोविंद का पास से आ रहे हैं कृष्ण के पास से संदेश लेके आ रहे हैं खबर <coughs> सारे आप लोगों का जो हालत है भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी मालूम है हमारा ये तो भगवान नहीं ये गोपियों का पास तो भगवान नहीं ये तो इसका बुद्धि में तो है ऐसा ही पारा पर फिर बाद में राधा रानी का एकदम हालत खराब हो गया जब बोलने लगे ये सब बात सुनने लगे तो राधा रानी का अधिरूढ़ भाव तो है ही है पागल जैसा हो गया जैसे दीवाल का साथ बात करते है ना दिमाग खराब हो जाता है दीवाल का बात बात करते कभी कभी -कोई -कोई, कोई कोई पागल आदमी है या ये भी एक मौमा, एक मधुमक्खी है या घूम रहे उसको लोग कहाँ से आए हम जाने तू मथुरापुरी से आए ना तो मधुपुआ है हम तेरे को जानते हैं को तू किसने आए हैं किस्नो एक झूठा है उनका सारे बात थोड़ा थोड़ा घुमा फिरा कर घुमा फिरा कर हमको बहलाने आए हैं जा भाग यहां से कैसा हुआ उद्धव जी देखते रहेंगे क्या हुआ रे भाई उद्धव जी सामने बैठे उद्धव जी एक मधुकर को लक करके पागल हे जा भाक हम खूब जाने कृष्णो का बात बिल्कुल मत बोल उसको छोड़कर दूसरा बात बोल हम खूब जाने तू तेल लगाने आए हैं ना ऑयलिंग करने आए हम जाने चुपचाप रहे तेरा दोस्त कौन है हम जाने चुपचाप रह जा सब बारे में बड़ा गंभीर चर्चा का विषय है हम नहीं करना चाहें क्योंकि ये संपत्ति है ये उचित नहीं है जो भी है अधरूढ़ भाव इसके द्वारा प्रेम के मारे जो गाली माना ओलाहन इसको बांग्ला में बोलता है ओलाहन मैंने प्रेम है अंदर में लेकिन बाहर में गाली देके यही तो तेरा यो दोस्त है ना जो ये बाली को पीछे से मर दिया था चोर का माफी और क्या किया था क्या की थी शादी करने के लिए आए तो स्त्री जाति हो ही सकता उसको काटी नाकी काट दिया तू नहीं शादी करे दूसरा कर, गलत करे ये भी नहीं दूसरा शादी कर दूसरा कोई शादी कर ले ए लायक नहीं है अभी इसको तो ना कर दिया ना काटा किसको किसको कौन शादी करे ये ठीक नहीं है हैं कृतो कामयानम और बलिमपी बलिमत्या बेस्ट बोली महाराज का उधर गया झूठा कहीं का, का। बोले तीन पद भूमि लेंगे शर्म नहीं आता तीन पद भूमि तुम जी बोलते तीन पात भूमि जब देखा थे कितना था इतना अब अभी तीन पात खुल रहे हो तुम्हारा हिसाब किताब नहीं है कुछ है क्या बात है अब बली मपी बलिमत्ता वेस्टयो वे ध्यान खो का माफी कौआ कौआ कौआ जैसा छिन के लिए जाते तो इधर से उठाकर यही तो काम किया तेरा दोस्त अब उसका बारे में साजिश करने आया हमारे पास बिल्कुल चुप रहा हम सुनना नहीं चाहते ऐसा करके राधा रानी का प्रेम का विकार ये सब सुनने का लायक नहीं है कोई आदमी जगत में नहीं है ये सब कौन सुने उद्धव जी फिर जब ये देखते रहेंगे महाराज रोते रहे बाद में से सब बोलने का बाद उद्धव जो उद्धव तो बोका बन गया उद्धव जी जब झुकती दिए हैं उसको बोले जी हम मैं उल्लू है ये सब बात बोलने आए जिनका भाव है कृष्ण में कहा हम अनंत जन्म में इस अवस्था में पहुंच नहीं पाएंगे इसका भाव है इसको हम बुद्धि देने गए पर अखिलेश अखिलेश्वर पर में है थोड़ा बहुत संभाल के चलो तो दुख नहीं रहेगा अरे उद्धव क्या पागल बंदी कर थोड़ा ऐसा बात बता कि कृष्णों को भूले कृष्ण को याद दिलाने के लिए तू बुद्धि दे रहे हम चाहते कृष्ण को भूले ऐसा कोई बात है भूला कृष्णों को बुलाने के लिए हमको कुछ बो, कुछ बोल कुछ है तेरा पास वो तो हैरान हो गए बड़े उल्टा हो रहा है इधर हम तो जिंदगी में देखे ही नहीं अब भगवान श्री कृष्ण का भी ये बुद्धि था उद्धव मेरा इतना प्रिय है इसका बारे में भगवान श्री कृष्ण खुद बताएं न उद्धवो अनुपिमुनो उद्धव मेरे से चूल चूल बाल बाल भी मेरे से पार्थक्य नहीं है जो उद्धव है वही मैं हूं उसी को भाला ये ब्रज के अंदर के जो प्रेम की रहस्य इसको मालूम ना रहे ये तो अधूरा हो जाएगा समझा मेरा बात उद्धव जी का क्यों भेजा भले उद्धव जी का बड़ा है अंदर में हम ही सबसे बड़ा भक्त है इसका ऊपर हो ही नहीं सकता इसको सबक सिखाना पड़ेगा थोड़ा ब्रज की भूमिका जो प्रेम है उसका थोड़ा चाक्य आए तो समझेगा कि मैं कहा गिरा हुआ अब वो कहाँ है वो लोग और उसको शिक्षा देने के लिए जा भेजे हैं बाद में सारे गोपियों ने हाव हाउ कर करने लग, लगे रोने लगे जब मरने का समय <Sanskrit> हे नाथ हे रमनाथ ब्रजनार्थी नासनो मग्नम उधर गोविंदो गोकुलम विजनारण हे नाथ हे रमनाथ ब्रजनाथार्थी नासना मग्नम उद्धर गोविंद गोकुलम बिजिनार जो सम्र है हे गोविंद बचाओ ऐसा मत करो निष्ठुर मत हो हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथार्थी नासनो तुम तो ब्रज में जितना सारे समस्या हुआ है तुमने समाधान किया था जब गोपी गीता काल गाये थे उसमें बताया पयाद बाल राक्षस राक्ष शाद, बर समारुताद बताया था क्या जितना सारे बारिश हुआ जितना रे समस्या हुआ हैं रखा किया तो तुम्हें अनल से बारी से कालियाना का बीस से आप क्यों बीसों का समुन्द्र में डाल के चलेगा विरह का बीस ये क्या विचार है तुम्हारा ये उचित हुआ हे गोविंद बचाओ बचाओ बोल एक के एकदम पावल कमाए फूट फूट के रोए जैसे धरती टूट जाए धरती का क्षमता नहीं बोले टूट जाए ऐसा करके रो रहे हैं वीर उद्धव जी अभी जब ये सब जाने फिर उसका बाद ब्रज गोपियों का चरण को वंदना करते लगे पर ये तो बंधन बंदनीय है कृष्ण भगवान जिनके च, जिन लोग जिनके चरण वंदना करते हैं गोपियों का तो हम कहा है कृष्ण तो बोलते हैं गोपियों का चरण रोज और जयदेव कोबी जी ने जब लिखे थे जयदेव को नाम सुने हो गीत गोविंद जो लिखे हैं जयदेव कोवि ने लिखे पद्मावती साक्षात लक्ष्मी हैं, जगन्नाथ का आदेश के द्वारा शादी किए, ये शादी नहीं है ये तो दिखावा साक्षात लक्ष्मी और गीत गोविंदो लगने का टाइम लिखने का टाइम है लिख दिया अचानक कलम से लिख गया जो ए, एक काम करो देही पद बल्लभम उदारम मैने गोविंदो बोल रहे राधा रानी को आपका चरण मेरा माता फिर कलम से आये गए ये हमने क्या लिख दिया छी छी छी छी ये तो उचित नहीं छी आज हमारा बेकार हो गया आज किंतु तो ठीक क्यों आज सबसे अच्छा लेखन निकाला लेकिन जयदेव को डर हो गया तो ठीक नहीं किया ये हमने क्या देख रहा है लिखने का टाइम में देख रहा है ना जो जो लीला आ रहा है सामने कृष्ण भगवान जाचना करते राधा रानी के चरण कमल माथे हमारा दिमाग खराब हो गया ये वही नहीं सकता अब हम नहा के आए थोड़ा दिमाग को ठंडा करने पूरे नदी में नहाने गए अब कृष्ण भगवान जयदेव का रूप पकड़कर घर घर में आए आने का बाद अभी पता हु प्रभु अब अभी गए अब जल्दी आ गए अब जाते जाते हमारा क्या हुआ जो लिखे, लिखनी है गुद गोविंद का याद हो गया अब नहाने जाए नहाने का चक्कर में भूल जाए इसे जल्दी आए एक काम करो हम इसको लिखे जल्दी यदि इधर ही हम ना लेंगे। और जल्दी तुम्हारा प्रसाद तैयार है हाँ तैयार है भोग लगा दो पाएंगे तुरंत लिख दिए तुरंत लिख दिए और लिख के बेस प्रसाद भी पाए मालिक कैसा चालू है प्रसाद पाके बस सो गया पदावती रोज भी पैर दबाता है दबाती है बोले महाराज आप अर्चन में बैठे हैं ध्यान में बैठे हैं रोजी तो मेरा स्वामी को देखता हूं आज कैसा देख रहा हूं जैसे करोड़ों सूर्य उदय हुआ ये तो आश्चर्य लग रहा है तो स्वामी को रोजी मैं देख रहा हूं और रोज चरण दबाता हूं लेकिन आज चरण में हाथ देने से कहा बिजली जैसा लगता है क्या बात है समझ नहीं पाई फिर उसका सामी ने कही सामी तो है नहीं वो तो साक्षात सबको क्या जो सामी है वही तो है और बोले जाओ प्रसाद पाके आओ अब प्रसाद पाने शुरू कर दिए प्रसाद पाना शुरू कर दिया जयदेव आया नहा के जयदेव आके घर खुल के देखे क्या तू पागल गया मेरा पहले तू कभी नहीं खाया आज तू तो मेरे को छोड़ के वो तो घबरा गया पागल हो गया क्या कह रही तुम तो आए आने के बाद भोजन किए नहा क्या बदमाश कर रहे हा तो आए और लेखनी को लिखे उसके बाद नाली इधर भोजन किया हमने पर, परोसा आपको परिवेशन किया आपने भोजन करने के बाद आप बोले फाउ हाँ? क्या बात है लिखा हमने तुरंत जाके उसका संदेह हो गया मैं पहले जाके खाता को देखे खाता को जाके देखे जो हम काट दिया था भगवान ने लिख दिया फिर हा हो गया अब पागल हो गया और प्रभु साक्षात आए हा भगवान हा भगवान पद्मावती तुम मेरा गुरु हो पद्मावती के जो उच्छिष्ट प्रसाद है लेके खाना शुरू कर दिया अमा माथे में लगाना शुरू कर दिया अचिल्लाना शुरू कर दिया तुम मेरे गुरु हो ऐसा प्रतिब्रता धर्म है तो परम पति कृष्णो ने तुम्हारा पास आया मेरा रूप पकड़कर कैसा सौभाग्य है तुम्हारा अब बस तो बात ठीक है ना ये झूठा नहीं है इसमें ये लोगों का प्रवेश नहीं है इधर बोलना भी उचित नहीं मेरा क्या सोचेगा जो पहले चार पांच दिन का कथा सुने उनको बिल्कुल उनका अंदर में कोई वासना नहीं पैदा होगा तो आप उधव जी रोना शुरू कर दिया ऐसे अब बोले जो हमने किया था श्लोक वही श्लोक अब फिर बोले वंदे नंद वजस्त्री पाद अभिक न साम हरि कथ गीतम पुनाति भुवन त्रयम वंदे नंदो व्रज स्त्री नाम हर पल पल में हम वृंदावन के जो ब्रजगोपी हैं नंदो ब्रजगोप स्त्री इन लोग चरण रेणु को हम वंदन करते हैं अभिक क्योंकि ये लोग जासम हरिकथत गीतम जो लोग जो कीर्तन करते गोविंदो में अधि भाव गोविंदो में रूढ़ो भाव और अधि भाव में अरूढ़ होकर जो सब गोविंद गुण। गोविंदों का लीलाई वर्णन करते हैं ये अनंत ब्रह्मांड में ये एक मंगलदायक एक कभी किसी ने सुना नहीं ये तो ब्रह्मा शंकर किसी ने सोच भी नहीं सकता ऐसा भाव कैसे आए ऐसा भाई जासाम हरिकथित गीतम त्रिभुवन अत्रिभुवन को अनायास पवित्र कर दे और बताए आसा मो चरण रेणु जूसा मम शाम जूसा मैंने सेवा करा चरण रेणु एक रेणु एक गोपियों का चरण का एक भी किसी रेणु हमारा चर पे आए रेणु एक वचन व्यवहार किया बहुवचन नहीं तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ गोपियों के चरण का, का रेनू ले वो भी डर के मारे बोले एक रेनू हमको अगर मिल जाए तो सेवा करेंगे हम ब्रह्मा शंकर ब्रह्मा जी भी ब्रह्मा स्वप में हमें बताए हैं गोकुल में हमको वृक्ष लता पेड़ पौधा होके अगर जन्म हो जाए ब्रह्मा जी बताए अंतिम में जब बुद्धि सुधर गया और फिर अंतिम में बताए किम अच्छा वृंदावन किम ए वृंदावन का अंदर में हमको पेड़ पौधा का जन्म दिया जाए तो हमको सार्थक है हम ब्रह्मा बनना नहीं चाहते क्या होगा ब्रह्मा बनके के ये मजा तो नहीं मिलेगा फिर ये यहां हुआ ब्रह्मांडों में ये हुआ ये सब चक्कर देखने लगो है ये सब क्या है उससे तो अच्छा प्रेम में डुबकी लगाओ और प्रेम के द्वारा प्रेम के सागर है भगवान श्री कृष्ण फिर इधर जो है रोते रोते जाके भगवान श्री कृष्ण को सारे जो खबर है और भगवान श्री कृष्ण समझ गए ये चक के आए हैं अभी इसका दिमाग सही हो गया अब फिर उसके बाद उद्धव छ महीना रहा वहां फिर उसका क्योंकि ब्रजवासियों का भाव समझना ब्रह्मा शंकर का भी बस का काम नहीं छह महीना रहना पड़ा इन लोगों का भाप क्या है गभीर और पल पल में भगवान श्री कृष्णों का कथा को सुनाएं इसीलिए तो भेजे ना भगवान श्री कृष्णों का संदेश क्योंकि जगत का किसी व्यक्ति का बात कहो ये बात और वो व्यक्ति ये अलग चीज है कि कृष्णों का बारे में ये नहीं कृष्ण कथा और कृष्णो एक है ये तत्वों को आदमी समझते नहीं जो कृष्ण कथा वास्तव कृष्ण कथा हो रहा है जहां बिल्कुल कामना वासना नहीं है महाराज अंतर आत्मा का अंदर अंतर आत्मा से उदगीर्ण हो रहा है हरि कथा अमृतम ये जो कथा हो रहा है इसके साथ कृष्ण को भेद मत मानो किष्णु ना रहे हमारे सामने फिर भी अच्छा है लेकिन कृष्ण कथा को छोड़ा नहीं जाए तब कथा तप्तन कविविड़ी कलम सापहम शवण मंगल सीमदा तम भुवि गिन ते भूरिदा जना जब राजा पुथाद्र ने चरण महापुरुष का चरण प्राप्ति के लिए बड़ा उद्यान में प्रविष्ट हुए और ये तबकथा अमृतम तब इत्यादि पाठ करते हुए महापभू के चरण को पकड़े महापभू बेहूश होके परे हैं कि वो रथ का सामने नृत्य किए हैं रथ में फिर महापभू एकदम चौक के उठा उसके उसका आलिंगन किया चैतन्य तो क्या लिखा है भूरीधा भूरीधा बोली दिलेन आलिंगन भूरीधा भूरीदा तुमने मेरे को बहुत दिया जो अनंत अनंत जन्म में मैं सोच भी नहीं सकता भूरी भूरी भूरीदा भूरीदा भूरी दिलेन आलिंगन इन्हे कौन हन ये कौन है चैतन्य तो महाप्रभ क्यों ये, ये जो सुनाया प्रेम की प्रेम की जो बात है प्रताप रुद्र तो साधारण आदमी नहीं है भगवान का कृपा पाप तो है वो जो सुना है महाप्रभ बोले तुमने जो दिया है हम तुम्हारा ऋण जिंदगी में चुका नहीं सकेंगे ऐसा करके महाप्रभु ने बताया और मोर किचु दीते नहीं म, बंगला में मोर किचू दीते नहीं दिलो आलिंगन हम तो सन्यासी भिखारी हैं हमारा कुछ तुमने बहुत दिया हमको देने का तो कुछ है नहीं आलिंगन दिए अब बोलो भगवान का आलिंगन का उपाय संपत्ति है आगे चल के देखोगे कैसे कैसे ये हमारा जो सिदामा विप्रो कैसे रोते रो रहे हैं का हम दरिद्र पापीन कृष्ण हो निकेतन ब्रह्म बंद रिति स्मां हम बाहुभ्याम परिंबित रोते रोते सीधाम्बी हैं सुदामा सुदामा जी गए ना दारिका में इसका प्रसंग आएगा अब महाप्रभु का ये बात देखो साक्षात आलिंगन दे दिए ये आलिंग उपहारा संपत्ति है फिर वो वाले मोरू कुछ इतना ही दे लू आलूंगा क्यों ये जो है कृष्ण कथा मापू सिक्खा दे रहे हैं कृष्ण को दे दिए कृष्ण कथा का साथ कृष्ण आ जाता है हमने पहले भी बताया कोई सुनता नहीं तो हम क्या करें साधन भक्ति असिद्ध अवस्था साधन में तुम्हारा हरिकथा कीर्तन जो है ये तुम्हारा साधन है ध्यान से सुनना पहले भी बोल चुके हैं हमको याद है सब याद नहीं रखता अभी आप जो भजन कर रहे हो अगर भजन कर रहे हो तो तो भजन में क्या है ये जो हरिकथा कीर्तन है ये साधन का अंग है नवविधा जो अंग है श्रोवणम कीर्तनम विष्णुस्वरणम पाद ये नवविधा भक्ति का अंग है लेकिन सिद्ध अवस्था में जब उतर जाओगे कभी अगर जाओ तो तो देखोगे उसमें स्वयं स्वयं साध है अभी तो साधन है हरिकथा कीतन अभी साधन है साधन है आपका लिए लेकिन सिद्ध अवस्था में जब जाओगे तब देखोगे ये स्वयं साध है साधन नहीं इससे जितना सारे हमारा गुरुवर्ग है जितना सारे माधव पुरी बस सब तो एक ही बात है कृष्ण तो सामने नहीं है लेकिन कृष्ण का कथा रह गया कृष्णो का कथा है ना कृष्ण कथा उसी को लेके जी रहे गोपियों भी यही बात तर्क दिया कृष्ण तो गया अब एक ही चीज तो रह गया कृष्ण का कथा और जहां जहां जाए नंद महाराज बोल रहे हैं जहां जहां जाए तो लाला का याद आ रहा है यहां देखे लाला ने ये पैर को लगाया था ये याद आ रहा है रोना आ जाता है अब वहां जाए तो लाला का पैर का छाप है यहां लाला ने ये लीला किया था वो लाला ने यह लीला किया था अब कैसे भूले ब्रजभूमि में जाओ तो बिल्कुल पागल हो जाओगे वास्तव वृजभूमि में प्रवेश हो तो रोना आ जाएगा कहाँ जाए जहां जाए वो सिद्ध के, के जमुना के इस किनारे में कृष्णा ऐसा किया वहां ऐसा किया और ऊपर तेर कदम में ये किया था वहां सारे जाएगा कहां जाओगे हर वक्त भगवान का लीला का स्मृति हृदय में रह जाए तो ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है सबसे बड़ा आशीर्वाद है आपका जीवन जिंदगी में अगर भगवान का कथा वैष्णवों का कथा आपका जिंदगी में एकदम एकदम रह गया आप काटने से भी जाता नहीं तो हो गया आपका भजन होगा बस तो ये स्वयं साधु है अगर साहित्व साधु नहीं है तो गोपियों ने क्यों ऐसा बोला गोपियों के साधारण है बाजार का आदमी गोपियों ने क्यों बोला तब कथामृतम तप्त तो जीवनम कोविवीरीतम कलमसाप हम तब कथाम आपका जो कथामृत है तप्त तो जीवनम हमारा जो जल रहा है अंदर बिहज जंतुरा में तप्त तो जीवनम को विम कोवियों ने कवियो मने बड़ा बड़ा संत महात्मा गंभीर भगवान का चिंतन करते हैं इनको को बोला गया को मतलब जब कविता लिखते हैं ना ही भी डी डी डी ताम। ताम मतलब गीतम कवियो ने जितना सारे संत महात्मा है बड़े बड़े पहुंचा हुआ हर भगत उसका मुखारा दूसरा कुछ नहीं कर बस वही इसीलिए तो ब्रह्मा जी ने बताया स्थानीज तो तो तो तो तो जो बताया था तत्ते तो अनुकंफा सुसमीक्ष मानम भुंजान आत्म भुंजानो एवं आत्मकृत विपाकम हृद् बबुभीर विदधन नमस्ते जीवे तो भक्ति पदे स्वदाय भाग यहां भी बताए हैं और फिर दूसरा श्लोक भी बताए जो आपका जो भक्त लोग हैं साधुगम का निकट हम रह के आपका कथा को कैसे गिजवारोगे भले आपका कथा को सुनते हुए साधुर मुखार बिंदु से सन्मुखरी तम भवदीय भारतम ब्रह्मा जी ने क्या बताया एक ही तो बात बताए लेकिन भाव अलग है हैं क्या बताया सन्मुख रही भवदीय वार्ता स्थान स्थितिगतम तो अनुवांग मनोभी कायमन वाक्य के द्वारा ये कानों में आपका जो कथा साधु गुरु वैष्णव का मुखारविंद से पिघलते हुए आ रहे हैं इसको पान करके और संतों के चरण में बैठे रहेंगे हमको जाना कोई नहीं कहां रहोगे भले स्थित विश्वनाथ चक्रवर्ती बोले सानिश्चिता मतलब सासु साधुगण सकाशे मतलब निकटे रहने का इच्छा प्रकट किए अब तो समय हो गया अब क्या अब तो समय नहीं है बाद में काल चर्चा करके जल्दी हम भागेंगे आगे तक यहाँ आशा महो चरण रेणु जू सा मृंदावने किमपी गुलमलता हो सुदीनम यादुस्ताज्यो सज्जन जो पथंज हित भेजो मुकुंद पद भीम श्रुति भी भी गम गोमाता का आज जो बारे में गोपा गोपाष्टमी है वो इतना हल्ला गुल्ला में उतना स्पूर्ति भी नहीं होता बहुत सारी चीज़ बोलने का था लेकिन परिवेश होना चाहिए माहौल होना चाहिए एक बात ये है कि अगर भग, यहाँ भगवत का सिद्धांत है जदा देवेशु वेदेशु हैं जदा देवेशु वेदेशु गोसु हैं विप्रोसु साधुषु हैं और इन लोगों का ऊपर जगह उत्तचार होगा तब सौसु बिनस्पति वो एकदम ढंग से हो जाए जहां गौमाता को तो उत्तचार हो रहा है सब कुछ भगवान का अपना कहना है जदा देवेशु देवता लोगों पर अत्याचार हो जाए ज्यादा देवेशु बेदेशु, गोसु हैं विप्रोषु साधुषु हैं मोई हमारा ऊपर भी सारे सब ये हो सोभा आशु बिना स्वती वो साक्षात ध्वंस हो जाएगा को माता का सेवार करके देखो इसका बारे में बहुत सारे कहानी हम तो बोलना बोल गया हम क्या बोले इसे चिल्ला हल्ला गुल्ला में बड़ा भारी गंभीर कहानी है इसे सुनो पागल हो जाओगे गो माता का एक भागवत से विभिन्न शास्त्र से उठा के बताए पागल हो जाओ अब समय नहीं हुआ वाछा कल्पतर से कृपा संदेश पतितांग पावन भो और दो दिन रह गया बीच में इसलिए जल्दी दस स्कों का चर्चा करना है हमको दोस्त नहीं देना और ग्यारह स्कंदों का चर्चा होगा जिस दिन 12 तारीख को 12 तारीख सुबह में जो बैठना है ये जो शरीर छोड़े हैं हमारा इच्छा है ये काम करे उसी दिन में जो ग्यारह स्कंदों का थोड़ा चर्चा कर दें उसमें आगे हो जाएगा थोड़ा आगे अब चित्तो का पोसंग हो तो हम तो कह दिया पहले अब फिर से कहें तो वो पूरा जो नया नया तत्व को थोड़ा उसमें कोई दोष नहीं है हो जाए तो अच्छा है भागवत चर्चा और आपका अपराध लगेगा ये सब सुन लो एक तो हमारा गजेंद्र मोक्ष का जसो ब्रह्मा दियो देवा वेदा लोकाश्चरा चरा, चरा नाम रूप विवेदे फलवा फलुआ चौकलया कृतहा ब्रह्मा आदि जितना सारे देव हैं जो भगवान का थोड़ा थोड़ा अंश शक्ति लेके प्रकट हुए हैं फलवा चौकलया कृतः ये भगवान का शरण में हमने कभी नाम नहीं बताया हम कृष्ण को बुला रहे हैं ये कुछ नहीं बताया